啊 श्री वृंदावन बिहारी श्री झूलन बिहारिणी बिहारी जी महाराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री वेद व्यास भगवान की श्री सुखदेव भगवान की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री सूत सवन का दृशि की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, पूज्य भक्तमाली श्री मामाजी महाराज की जय, सब संतन की जय, परम श्रद्धे पूज्य पात प्रातस्मणीय श्री प्रेम लिक्षुजी महाराज की जय पावन प्राकृत स्थली की जय श्री गरीबनाथ बाबा की जय सब संतन की जय श्री रानी सती दादी की जय जय जय श्री सीताराम जय जय श्री हर हर हरि शरणम भक्तवांछा कल्प तरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री मिथिला बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से हम आप सबको परम पवित्र श्रावण मास में श्री गरीबनाथ बाबा की कृपा से उन्हीं के समायोजकत्व में मानव शरीर ग्रहण करने का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग भागवत की मंगलमयी कथा के माध्यम से सुलभ हो रहा है ठाकुर जी की बड़ी कृपा श्रावण में अवध का दर्शन भी हो गया और श्रावण में मिथिला का दर्शन भी अयोध्या जी में भी कथा थी श्री आचार्य कृपाशंकर जी महाराज की स्मृति में चार दिन की सेवा वहां थी और मिथिला का दर्शन भी हो रहा है लेकिन आज क्या कल से ही वृंदावन की स्मृति बहुत अधिक हो रही है क्योंकि आज हमारे यहाँ का सबसे दिव्य महोत्सव हरियाली तीज आज ठाकुर जी झूला पर विराजेंगे मलुकपीठ में भी ठाकुर जी अपने दिव्य झूले पर विराजमान हो गए होंगे तीन बज रहा है ठाकुर जी विराज जाते हैं श्रृंगार होने लग जाता है साढ़े तीन बजे तक आरती हो जाती है झूला श्री राधा रमन लाल जी श्री राधा वल्लो लाल जी श्री बिहारी जी वृंदावन के सभी ठाकुर दिव्य अलग अलग हिंडोराओं पर विराजमान होंगे बिहारी जी तो वर्ष में एक ही बार झूलते हैं केवल आज के दिन और बाकी ठाकुर पूर्ण, पूर्णिमा तक झूलते हैं राधा वल्लभ लाल जी राधा रमन लाल जी अन्य मंदिरों में पूर्णिमा तक ठाकुर जी झूला झूलते हैं सबसे अधिक झूला झूलने वाले राधा वल्लभ लाल जी झूला लगातार उनका चलता है और ठाकुर जी झूला थोड़ा उनका कम चलता है पर श्री राधा वल्लभ लाल जी खूब झोंका देकर के झूलते हैं नई नई झांकी होती है और झूला की समाज होती है रोज पूर्णिमा के दिन आखिरी झूला होता है उस दिन एक पद होता पिंडुरी पिरान पिंडुरी, एक न, पिंडुरी है पिंडुरी पिरा लगी पिंडूरी ये पिंडली होती है ना पिंडरी कहते हैं पिरान लगीमने में पीड़ा हो रही है श्री परम सुकोमला श्री जी कहती हैं हे प्यारे अब बहुत झूला झूलिया तो पिंडुरियों में पीड़ा हो रही है अब झूले की लीला का विसर्जन किया जाए यहां से झूला की झांकी महाराज वृंदावन के भावुक संत इस पद के समय भाव विह्वल होकर रुदन करने लग जाते हैं वो प्रेम का रुदन है कि अब साल भर बाद फिर ठाकुर जी का इस झांकी में दर्शन होगा साल भर तक झूला का दर्शन अब नहीं होगा शायद यह पहला ऐसा अवसर है जो हम झूला के समय वृंदावन में नहीं जिस दिन आ रहे थे उस दिन चलते चलते एक महात्मा ने कह ही दिया मिथिला के महात्मा बोले महाराज हम लोग तो मिथिला से वृंदावन आए झूला दर्शन करने आ, आप झूला के समय जा रहे हैं वृंदावन छोड़ के मन से हृदय से हम लोग श्री वृंदावन में झूलन बिहारी का दर्शन करें श्री जानकी महल में झूला का दर्शन करें श्री कनक बिहारी जी के झूला का दर्शन करें वैष्णव धर्म सनातन धर्म यह महोत्सव धर्म है इतने उत्सव महोत्सव अन्य किसी संप्रदाय में नहीं है सनातन धर्म में जितने उत्सव महोत्सव हैं इसलिए हम लोगों के यहां नित्य उत्सव नित्य उत्सव आप वह महीना बताएं वह तिथि बताएं वह दिन बताएं जब जब कोई ना कोई हमारे ठाकुर जी का उत्सव ना होता हो भारतीय संस्कृति मानव जीवन को उत्सवमय बनाती है। जीवन उनका ही सफल है जो उत्सवमय है निरुत्सव पूर्वक, निराशा पूर्वक जीना वह कोई जीना है क्या आनंद में जियो उत्सव में जियो और यह उत्सव में जीना हमको सनातन धर्म सिखाता है राम जी आविर्भाव का महोत्सव तो होता ही है तिरभाव का भी महोत्सव होता है प्रकट हुए तो उत्सव और चले गए तो भी उत्सव शिरोभाव महोत्सव आविर्भाव महोत्सव हर क्षण उत्सव और तो और आपने नाम सुना है दंड महोत्सव दंड महोत्सव हमारे यहां किसी को दंड दिया जाए तो दंड जिसको मिलता है वो उत्सव मनाएगा कि रोएगा क्या करेगा जिसको दंड दिया जाएगा वो रोएगा उत्सव क्यों मनाएगा लेकिन हमारा धर्म इतना उत्कृष्ट है कि जहां दंड मिलने वाले व्यक्ति को जिसको दंड दिया गया है वो भी उत्सव महोत्सव मनाता है हमारे श्रीधाम वृंदावन में सेवा कुंज है जहां ठाकुर जी श्री जी सहन करते हैं जहां ठाकुर जी ने श्री जी की चरण सेवा की देखो दिरो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन उस स्थल है सेवा कुंज उस सेवा कुंज में एक महात्मा अपने गुरुदेव की आज्ञा से सोहिनी सेवा करते थे सोहिनी सेवा जानते हैं झाड़ू लगाने की सेवा को संतों में सोहिनी सेवा कहा जाता है सोहिनी सेवा करते थे उनका नाम था दुखी कृष्णदास क्या नाम था दुखी कृष्णदास ये दुखी विशेषण इसलिए लग गया उनके नाम के आगे कि वे निरंतर रोते रहते थे उनको एक एक क्षण युग के समान व्यतीत होता था लगता था मानव जीवन का फल तो युगल सरकार का साक्षात दर्शन है और अब तक ये दर्शन नहीं हुआ केवल दर्शन के लिए ही पिंड में प्राण अटके हुए थे वे निरंतर व्याकुल हृदय से नाम जप करते रहते रुदन करते रहते सेवा करते रहते लगातार रोते रहने के कारण ब्रजवासियों ने नाम धर दिया दुखी कृष्णदास। बाद में उनका नाम श्री श्यामानंद प्रभु हुआ लेकिन उनका प्रारंभिक अवस्था का नाम दुखी कृष्णदास था सेवा करते एक दिन श्री जी को करुणा का उदय हुआ और हमारी करुणामयी वृषभानु लाडली श्री राधा रानी ने अपने चरण का नूपुर जान कर वहां गिरा दिया श्यामानंद जी ने दुखी कृष्णदास जी ने सोहनी सेवा के समय वह दिव्य स्वर्ण में नूपुर देखा तो वो समझ गए कि ये नूपुर सामान्य नहीं है ये कोई विशिष्ट दिव्य नूपुर है उस नूपुर को उन्होंने कपड़े में बांध के अपनी पगड़ी में बांध लिया सिर में श्रीजी विचरण करके कुंज में पधारी महल में पधारी ललताजी ने श्री जी के श्रीअंग की तलाशी ली तो कहा श्यामा जी स्वामिजी आपको नूपुर कहाँ गए हो चरण को नूपुर बड़े भोरेपन से श्री जी ने कहा तुम लोगों ने आज नूपुर पहराया ही नहीं होगा नहीं नहीं हमने स्वयं श्रृंगार धारण कराया है दिव्य नूपुर धारण कराया है आप गिराए आई हैं कहीं पधारी चीज के पहले आप सेवा कुंज गई कोई हो सकता है वो बाबा सबेरे सबेरे दुखी कृष्णदास सोहनी सेवा करता झाड़ू लगाता हो सकता उसे मिला हो हाँ है सके वाप्य मिलो हो बाते ले आओ ललताजी एक बुढ़िया का रूप धारण करके गई अति वृद्धा पोपले मुकी बिना दांत वारी बुढ़िया कमर झुकी हुई लठिया लिए वे और ललताजी पहुंची हलो बाबा मेरी बहु यहा सवेरे प्रातःकालीन भ्रमण करवे कुंज में आई वाके चरण को नूपुर या गिर गयो और तो ये मिलो हो गो अवश्य यदि तेने देखो होए तो हमारी बहु विचारी को एक चरण बिना नूपुर के बड़ो सूनो लग रहे हो नूपुर दे दे, दे। श्यामानंद जी बोले नूपुर तो हमको मिला है और हमने पगड़ी में बांध रखा है लेकिन हम कैसे विश्वास करें कि तुम्हारी बहू का नूपुर हम अकिंचन साधु तुमको नूपुर दे देते हैं तो कोई दूसरी मैया ब्रजवासन डोकरी आवेगी और कोई डोकरी आके कहेगी बाबा मेरी बहू को नूपुर गिर गया तो मैं कहा लाऊंगा दूसरा नूपुर स्वर्ण नूपुर है मणिया जड़ी वही है नूपुर में ऐसो दिव्य नूपुर में कहा तेलाऊंगो बोले ठीक है बाबा कोई दूसरो नहीं आगो मैं सांची खेरी मेरी बहू को नूपुर है बोले मैं नहीं मानता न मैं दूंगा अपनी बहुए लिवाए के ले आओ बहू के दूसरे चरण का नूपुर देखूंगा दर्शन करूंगा मैं गुरु से मिलान करूंगा वैसा ही है कि नहीं और मिल जाएगा तो दे दूंगो नहीं पहचान नहीं होगी तो नहीं दूंगा ललता जी ने बहुत डांट फटकार वो करी अरे बाबा बड़ो आयो आयो से विरोध करके यहाँ ना रह पावेगो और यहाँ से भागण करेगा बोले मैया तू कचू कह ले मैं नहीं दूंगो बहुए ले आओ ललता जी गई बोली वो तो बड़ो हटी बाबा जी कह बहुए ले आओ मैं नूपुर को मिलान करके तब दूंगा श्रीजी ने तो जानकर नूपुर गिराया ही इसलिए था ललिता जी जब बेचारों बाबा ऐसी बात करो बाकी बात तो सांच तो चलो श्रीजी पधारी हैं छदेश में नहीं साक्षात पधारी हैं श्री महारानी श्री राधिका अष्ट सखिन के झुंड आठ सखिया चार इधर चार इधर बीच में श्री किशोरी जी छड़ी छत्र चमर मोरछल आदि से अलंकृत होकर श्री जी पधार रही हैं कुंज में ये ये तुम्हारी बहु यही तो ये आह चरण का दर्शन किया नूपुर का दर्शन किया, चरणों में मस्तक रख दिया और श्री, श्री जी ने करकंज मस्तक पर पधाकर दुखी कृष्ण दास को श्यामानंद कहा श्याम रस के आनंद में तुम निमग्न हो अब तुम श्यामानंद हो और वो नूपुर श्रीजी ने मस्तक के मध्य स्पर्श करा दिया तो वे श्रीमत चैतन्य महाप्रभु की पवित्र परंपरा के महापुरुष उनके मस्तक के मध्य में जब श्रीजी ने नूपुर का स्पर्श कराया तो एक चिन्ह नूपुर का यहाँ बन गया बीच में श्री ने कृपा कर दी सहचरी मंजरी भाव प्रदान कर दिया और अब ध्यान से सुने अब जब श्यामानंद जी लौट के अपने गुरुदेव श्री हृदयनंद जी के पास आए उन्होंने कहा क्यों मनमुखी तिलक लगा के बीच में नया चिन्ह ले आया उसने कहा महाराज श्री जी ने ऐसी कृपा की है गुरुजी जी समर्थ थे उन्हीं की कृपा से यह अनुभूति हुई थी पर गुरु यह दिखाना चाहते थे यह घटना काल्पनिक नहीं है सत्य है अन्यथा इस प्रकार की झूठी बात कहकर लोग नए नए संप्रदाय और नए नए तिलक चलाने लग जाएंगे इस भाव से गुरुजी ने कहा नहीं क्या अधिकार है किसी को हमारे तिलक बदलने का दो दो इसको मुख दो लो, मस्तक धो लो धोया तो और तिलक तो मिट गया पर वो चिन्ह नहीं मिटा ज्यो ज्यो धोवे त्यों त्यों वह चिन्ह और उज्जवल होता चला जाए अंत में गुरुजी ने रगड़ के वस्त्र से धोया उसको पोछा तो यहां रक्त आ गया चमड़ी छिल गई रक्त आ गया लेकिन चिन्ह नहीं मिटा तुरंत संतों ने पंचायत की श्री जी के चिन्ह का तिरस्कार किया है आपने ये अनुचित है आप अविश्वास कर रहे हैं संतों ने कहा महाराज कोई गवाही है श्यामदास जी से श्यामानंद जी से पूछा बोले गवाही को तो हम किसी को गवाही नहीं दे सकते श्री जी ने कृपा की है अब श्री जी अपनी ओर से कोई गवाही भेजें तो नहीं कहा जा सकता तब श्रीजी ने ठाकुर जी के सखा सुबल को भेजा क्योंकि साधुओं की पंचायत में किसी सखी सहचरी गोपी का आना हमारी अमार्य था इसलिए सुबल नाम के सखा को कुंज से भेजा कि तुम गवाही दे के आओ सुबल सखा ने कलिकाल की घटना है साक्षात आकर सुबल सखा ने कहा यह चिन्ह श्रीजी के नूपुर का चंद है श्री जी की आज्ञा है श्यामानंद जी की परंपरा में यह में नूपुर का चिन्ह पधराया जाए अब तो बात पक्की हो गई हृदयनंद जी गुरु जी बोले तब तो अपराध हो गया बोले अपराध हो गया तो गुरु जी को दंड मिलेगा साधु ने पंचायत में दंड निश्चित किया विश्वास किया ना भगवत चिन्ह पर भले ही तुम्हारा चेला है, है, है लेकिन इतना तुमने उसके साथ व्यवहार किया उसका मस्तक रगड़ा कि उससे रक्त तक आ गया वैष्णवापराध हुआ तुम्हें दंड दिया जाएगा हृदयनंदी जी बोले संत समाज का दंड हमारे सिर माथे थे आप लोग दंड दीजिए तो संत समाज ने दंड दिया तुमको बारह दिन तक अखंड हरिनाम संकीर्तन कराना होगा और रोज बदल बदल के ठाकुर राधा श्याम सुंदर जी को बदल बदल के भोग लगाना पड़ेगा कभी मालपुआ खीर कभी गुलाब जामुन कभी बालू साई कभी बर्फी कभी रसगुल्ला बदल बदल के मिठाई बदल बदल के पकवान भोग लगाओ रास लीला करवाओ अखंड कीर्तन कराओ और खूब चकाचक भंडारा कराओ संतों का ये बारह दिन तक तुमको कराना पड़ेगा और इस बारह दिन के उत्सव का नाम होगा दंड महोत्सव क्या नाम होगा कितना मीठा दंड है जहा दंड जहा दंड देने का भी महोत्सव होता हो और वो ऐसा नहीं श्यामानंद जी ने कहा गुरुजी को जो दंड दिया गया गुरुजी जी भोगे ठीक नहीं ये गुरुजी का दंड हम सिर्फ स्वीकार करते हैं आज भी वृंदावन में बारह दिन का उत्सव होता है राधा श्याम सुंदर मंदिर में उस उत्सव का नाम होता है दंड महोत्सव 500 साल हो गए अब तक दंड महोत्सव चल रहा है कितना दिव्य धर्म है भारतीय संस्कृति का कितना दिव्य धर्म है भागवत धर्म वैष्णव धर्म जहां दंड का भी महोत्सव चलता है आज भी दंड महोत्सव मनाया जाता है हम लोग भाग्यशाली हैं पवित्र भारतवर्ष में हम सबका जन्म हुआ है जय जय श्री रा एक झूला के पद का गायन कर लेकू जी के झूला का स्मरण हो जाए कल ही नंद महोत्सव होना था लेकिन कल समय ज्यादा हो गया हो नहीं सका और आपकी भी हाजिरी होनी थी ना चांद गोटिया जी की इसलिए ठाकुर जी ने लगता लीला कर दी तो आज नंद महोत्सव भी है और एक और महोत्सव है महोत्सव में महोत्सव देखिए आज हरियाली तीज एक प्रकार से सफल हुई प्रातःकाल मुजफ्फरपुर की प्राचीन जो गौशाला है मुसर में जो गोपाल गौशाला है गोपाल गोशाला नाम है कल ही हम वहां दर्शन करने गए थे आज उस गौशाला का पुनर्गठन हुआ है एक कमेटी का गठन हुआ है और अब शीघ्र ही वह गोशाला मिथिला प्रांत की एक आदर्श गोशाला बने, बनेगी आदर्श गोशाला के रूप में प्रकट होगी दूर दूर से लोग दर्शन करने आएंगे भारतीय देशी गौमाताओं के सुंदर स्वरूप का दर्शन करने आएंगे ऐसी भगवान से प्रार्थना है आज हरियाली तीज है इतना बढ़िया मुहूर्त है अबुझ मुहूर्त बिना देखा जिस मुहूर्त में कुछ देखने की आवश्यकता नहीं संकीर्तन सम्राट नामनिष्ठ संत श्री प्रेम भिषु जी महाराज की यह प्राकट्य स्थली है इसी क्षेत्र में उनका प्राकट्य भी हुआ छतोनी यहा से निकट ही है और यहां उनकी साधना स्थली भी रही कुटी पर कीर्तन भी हो रहा है श्री गरीबनाथ बाबा का बहुत समय तक उन्होंने पूजन अर्चन भी किया तो एक महान नामनिष्ठ संत की पावन स्मृति यहाँ की धरा से जुड़ी हुई है इसलिए आज की इस पावन तिथि पर श्री प्रेम भिक्षु भगवन नाम बैंक श्री मलुकपीठ भगवन नाम बैंक की शाखा के रूप में श्री प्रेम भिक्षु भगवन नाम बैंक की स्थापना भी हरियाली तीज के पावन अवसर पर इसी रानी सती दादी मंदिर में हो रही है अभी गोपाल जी ने कहा यहां के जो मंदिर की कमेटी के प्रबंधक हैं उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक यह इच्छा व्यक्त की है कि है यहां भगवान नाम बैंक की स्थापना हो तो आज से ही वह कार्य आरंभ होगा उसको विधिवत रूप से संचालित करने के लिए गोपाल दास जी भी यहाँ थोड़ा समय देंगे और जो भी पुस्तकें कांपिया या जो कुछ भी उसकी सामग्री है वो यहाँ भेज करके उसको व्यवस्थित करेंगे यह एक कार्य अत्यंत पुनीत कार्य है किसी भी प्रकार से जीव भगवान नाम से जुड़े तो ये ये श्री भगवंत नाम बैंक की नियमावली है और ये श्री भगवान नाम बैंक लेखन की अर्चन पुस्तिका है तो ये अध्यक्ष श्री राम नाम महाराजी श्री भगवान नाम महाराज एक हफ्ते में कॉपियां आ जाएंगी ऐसा गोपाल दास जी कह रहे हैं और सभी लोग जुड़ सकते हैं स्त्री पुरुष मुजफ्फरपुर में रहने वाले और यहां से बाहर जाके रहने वाले लोग कोई भी यहां से संपर्क स्थापित करके और चलो शरीर वृंदावन से बाहर है तो ठाकुर जी ने दो महत्वपूर्ण कार्य तो आज आरंभ किए ही एक तो गोशाला की सक्रिय कमेटी की पुनस्थापना और एक भगवन नाम बैंक ब्रांच की शाखा की स्थापना ये दो महनीय कार्य सर्वसमर्थ श्री नाम महाराज और नाम निष्ठ महान संत श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ही पूर्ण करेंगे ऐसे उनके चरणों में प्रार्थना। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय के युगल सरकार बैठे हैं झुलन में आज सज धर के युगल सरकार बैठे हैं झुलन में आज सज धर के युगल सरकार सभी आ चकोरी को हैं युगल मुख चंद्र है रंग को सभी आँखें चकोरी है युगल मुख चंद्र है तो प्री है सभीिया है सभी जकोरी हैं सभी खेज को परस पर मे प्रिया प्रीतम परस पर मे सरकार बैठे हैं उजल में आज सज धज के जुगल सरकार बैठे हैं मन मोहने मानो दुख मित्र कार मन मोह के yes, से yes. के गुड़ों पे दाद भी देते गुड़ों पे दाद भी देते सजन दिलदार कांति के तार कांति के से का सकल सुख तार बैठे जुगल जय श्री झूलन बिहारणी बिहारी जी महाराज रंगीले तेरी झूलन है अति प्यारी रंगीले तेरी झूलन है अति प्यारी झूलन है अति प्यारी रंगीले तेरी झूलन है अति प्यारी झूलन है अति प्यारी झूलन है अति प्यारी, प्यारी। रंगीले तेरी झूलन रंगी है अति प्यारी रंगीले तेरी है अति प्यारी रंगीले तेरी झूलन है अति प्यारी रंगीले तेरी झूलन है अति प्यारी झूलन झुकन हसन लालन की झूलन झुकन हसन डाल झूलन झुकन हसन लाल की झूलन झुकन हसन लाल की चित बनने कटारी कटारी चित बनने कटारी कटारी अति प्यारी चित कठारी कठारी अति प्यारी तेरी झूलन है अति प्यारी रंगे तेरी ढूलन है अति प्यारी हाँ झूलन है अति प्यारी रंगीले तेरी झूलन है अति प्यारी श्याम गौर दो अंग मनोहरे श्याम गौर दो अंग मनोहरे रूप रास उजियारी रंगीले तेरी रूप रास उजी रंगीले तेरी झूलन है अति प्यारी हा रूप रस उजियारी रंगीले तेरी डूलन है अति प्यारी रंगीले तेरी डूलन है अति प्यारी <कात> कहत सखी तुम धीरे झूलो कहत सखी तुम धीरे झूलो कहत सखी तुम सही तुम धीरे जुड़ो दर पत सिया सुकुमाय हो रन दर पतिया सुकुमारी रमले तेरी दर पत सिया सुकुमारी दर पद शिया सुकुमारी तेरी दूरन है अतचारी रंगी तेरी जुलन है अति प्यारी रंगुलन है अति प्यारी रंग झुलन है अति प्यारी रंगे तेरी ढुलन है अति प्यारी रंगी तेरी ढुलन है अति प्यारी सरयू सकी युगल वर पर सर जू सकी युगल कुंवर पर सर यू सकी युगल कुंवर पर सर जू सखी युगल कुंवर पर अयोध्या जी में रंग महल स्थान है बड़ी जगह के दस चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज के महल के आगे जाते हैं तो रंग महल स्थान है रसकों का स्थान है और वहां पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा झूला झूलने वाले ठाकुर जी वही गुरु पूर्णिमा को झूला पड़ जाता है और रक्षाबंधन पूर्णिमा तक झूलते हैं ठाकुर जी और विशेष बात यह है कि चार हडोरा पड़ते हैं श्री जानकी वल्लभ लाल जी श्री मांडवी वल्लभ लाल जी श्री उर्मिला वल्लभ जी और श्री श्रुतकीर्ति कीर्ति वल्लभ लाल जी चारो लाल और चारों लली झूलते हैं ये वहां की विशेषता है महीना भर झूला की समाज होती है उस रंग महल के अधिष्ठाता संत श्री सरजुदास जी महाराज उन्हीं का पद है झूलन है अति प्यारी झूलन है अति प्यारी है अति प्यारेरे तेरी झूलन है अति प्यारी कहत सखी तुम धीरे झूलो कहत सखी है धीरे झूलो डर सुकुमारी रंगीले तेरी पक्षिया सुकुमारी सरयू सखिए युगल कुंवर पर सरयू सखिए युगल कुंवर पर हाँ, सरयू सखिए युगल कुंवर पर सरयू सखिए युगल कुंवर पर कोटिन रति पति मारी तेरी कोटिन रति पति वारी है अति प्यारी, है प्यारी।, है प्यारी। <ड़ने> तेरी प्यारीनन है अति प्यारी, जोलन है अति प्यारी, प्यारीिले तेरी भ है अति प्यारी. ने श्री झूलन बिहारी बिहारी वहां तो जितने दिन वृंदावन में रहते ठाकुर जी के सामने रोज झूला के पद पर आज यहीं से हाजरी हो गई झूला की और अब हम आगे कथा का स्मरण करते हैं कल केवल प्रहलाद जी तक का ही चरित्र हो पाया है तो जन्म में थोड़ा विलंब था आज जन्म की लीला हम कह रहे हैं अन्य लीलाओं का थोड़ा संक्षेप करेंगे श्रीमद् भागवत के जो दस लक्षण हैं सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊत मनवंतर ईशान कथा निरोध मुक्ति और आश्रय इन दस लक्षणों में आठवें स्कंद का लक्षण है मनवंतर मनवंतर का तात्पर्य है एक दिन में ब्रह्मा जी के चौदह मनु होते हैं और उन चौदह मनुओं का जो काल होता है उसको मनवंतर कहा जाता है ब्रह्मा जी के एक दिन में एक हजार बार सतयुग एक हजार बार त्रेता एक हजार बार द्वापर और एक हजार बार कलयुग व्यतीत तो हो जाता है चौदह इंद्रों की आयु पूर्ण हो जाती है और चौदह मनुओं का कार्यकाल पूरा हो जाता है चौदह बार सप्तर्षि बदल जाते हैं तो उस एक हजार चतुर्युगी के बीच में जो अलग अलग मनमंत्रों में भगवान के अवतार होते हैं उन अवतार चरित्रों का वर्णन अष्टम स्कंध में किया गया किस मनमंत्र में भगवान किस रूप में प्रकट होकर लीला करते हैं उसका स्मरण किया है अलग अलग सप्तर्षियों का स्मरण किया है विशेष रूप में इस अष्टम स्कंध में सबसे पहले भगवान के हरि अवतार का वर्णन किया है हरिमेधा नामक ऋषि ब्रह्मर्षि हरिमेधा उनकी पत्नी हरिणी के गर्भ से भगवान ने हरि रूप में अवतार लिया ये सतयुग का अवतार है और ये विप्र कुल में अवतार ला जब भगवान सीमन नारायण ने हरिमेधा ऋषि के यहां हरिणी के गर्व से हरि रूप में अवतार लिया तो लक्ष्मी जी भी पीछे नहीं रही जी की कन्या के रूप में ख्याति के गर्भ से भ्रगु की कन्या के रूप में भगवती महालक्ष्मी ने अवतार ग्रहण किया इसलिए भगवती महालक्ष्मी का एक नाम हुआ भार गवि घु पुत्री होने से उनका एक नाम भार्गवी हुआ और बड़ी विचित्र बात है लक्ष्मी जी की एक बड़ी बहन और हुई भार्गवी की बड़ी बहन उनका नाम था दरिद्रा और बड़ी समस्या थी लक्ष्मी से ब्याह करने के लिए तो बहुत से लोग तैयार थे हमको दे दो हमको दे दो हमको दे दो पर दरिद्रा का से ब्याह करने के लिए कोई तैयार नहीं महाराज कोई ऋषि तैयार नहीं था दरिद्रा को लेने के लिए तो हमारे मिथिला के एक संत थे बोलो वृंदावनारी इसी क्षेत्र के संत महर्षि उद्दालक महर्षि उद्दालक ने कहा हमारी तो उपासना ही विवाह की है अरे जब तक ये बड़ी बहन का विवाह होगा नहीं तब तक लक्ष्मी नारायण का विवाह नहीं होगा और जब लक्ष्मी नारायण का विवाह नहीं होगा हो तो फिर दुल्हा दुल्हन का दर्शन कैसे होगा और इसलिए भगवान के ब्याह की मार्ग की बाधा हट जाए इसके लिए उन्होंने लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रा से विवाह करना स्वीकार कर दिया बोले ठीक है जब कोई नहीं ले रहा है दरिद्रा को तो जिसको कोई ना ले उसको भगवान ले लेते ले हैं और संत ले लेते हैं बोले तो ठीक है हम ले लेते हैं दरिद्रा से महर्षि उद्दालक ने पाणी ग्रहण स्वीकार की वहां और पड़ गए दरिद्रा जी जैसे ही पहुंची आश्रम में उन्होंने कहा वेद पाठ बंद करो ये नर्मदेश्वर का अभिषेक और शालिग्राम जी का तुलसी से अर्चन सब बंद करो क्यों बोले जहाँ लोग ब्रह्म वेला में उठ जाते हैं भजन पाठ पूजा संध्या गायत्री करते हैं गौ माता की सेवा जहाँ होती है कथा कीर्तन भगवान नाम संकीर्तन जहाँ होता है वहाँ मैं रह नहीं सकती वहाँ दरिद्र कहा से रहेगी वहाँ तो लक्ष्मी रहेगी तो मेरे अनुकूल ये स्थान नहीं है मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ ये सब बंद करो यहाँ ए पाठ पूजा भोजन उत्सव भंडारा यज्ञ स्वाहा स्वधा सब बंद करो क्यों ये सब जहां नहीं होता वहां मैं रहती हूं अब इधर भगवान का ब्याह भी लक्ष्मी जी के साथ हो गया भार्गवी के साथ भगवान श्री हरि का विवाह हो गया स्कंद आदि पुराणों में इसका चरित्र विस्तार से बने थे इस विवाह में भगवान विष्णु बरात लेकर के हरि भगवान बरात लेकर के पधारे, और इस बरात में सभी ऋषि मुनि देवता सब भोले बाबा भी इस बारात में थे जैसे भोले बाबा की बरात में विष्णु भगवान गए ना ऐसे ही हरि भगवान की बरात में शंकर जी भी गए पर अंतर इतना है यहां केवल शंकर जी गए अपने भूत प्रेत आदि को लेकर नहीं गए कुछ मुख्य मुख्य गणों को लेकर शंकर जी गए हैं ऐसा भी वर्णन तो हम हरि भगवान के ब्याह का वर्णन कर दे श्री भ्रगुजी महाराज भगवान के ससुर लगते हैं लक्ष्मी जी कन्या है उन्होंने कन्यादान के भगवान के ससुर हुए कि नहीं भ्रगुजी ने कन्यादान किया है भगवान के चरण पखारे हैं और महाराज अब भगवान लक्ष्मी जी को लेकर के गए हैं वही कुंठ लक्ष्मी जी व्याकुल हो गए उन्होंने कहा कि हे प्रियतम इन जीवों से आप बहुत दूर चले गए इतने दूर नहीं रहने जाना चाहिए ये ब्रह्मलोक तक भी देवताओं की गति नहीं है और ब्रह्मलोक के आगे जहां प्रकृति मंडल की सीमा समाप्त तो हो जाती है वहां से आगे गिरजा के उस पार आपने अपना निवास स्थान बनाया है ये ठीक नहीं आपको इतना दुर्लभ नहीं बनना चाहिए बहुत उत्तम वस्तु है और दुर्लभ है तो हमारे किस काम की कोई वस्तु बहुत उत्तम है बहुत उत्तम से उत्तम है और दुर्लभ है हम उसको प्राप्त ही नहीं कर सकते हम उसको देख नहीं सकते हम उसको छू नहीं सकते हम उससे कोई लाभ नहीं ले सकते तो वस्तु हमारे किस मतलब की हुई इसलिए सौलभ्य गुण होना चाहिए भगवान सब, इसलिए कि भगवान सब जीवों को सुलभ है संसार की जितनी वस्तुएं हैं वे दुर्लभ हैं। भगवान सुलभ है प्रायः लोग यह समझते हैं कि भगवान की प्राप्ति कठिन है संसार के पदार्थ दुर्लभ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं प्रारब्ध और पुरुषार्थ ध्यान दें प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों हमारे अनुकूल होवे तो संसार की कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है प्रारब्ध अनुकूल हो और वैसा हम पुरुषार्थ करें संसार की कोई वस्तु मिल जाएगी यदि हमारा प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों अनुकूल नहीं हैं, तो हम उस वस्तु के लिए चाहे जितना रोमे गावे चीखे चिल्ला में वो वस्तु मिलने वाली नहीं केवल इच्छा करने से मिलेगी कोई वस्तु संसार की इच्छा करने से संसार की कोई वस्तु नहीं मिलती प्रारब्ध और पुरुषार्थ के अनुकूलता आवश्यक है किंतु भगवान की प्राप्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि न प्रारब्ध हो न पुरुषार्थ हो केवल इच्छा हो तो इच्छा करने मात्र से भगवान मिल जाते हैं किसी एकांत में बैठकर के लड्डू लड्डू खूब नाम जपो और खूब रो लड्डू के लिए यदि तुम्हारे भाग्य में लड्डू खाना नहीं लिखा है तो लड्डू नहीं मिलेगा और, और किसी एकांत में जाकर हे नाथ हे मेरे नाथ आपके बिना हम जी नहीं सकते हैं हे प्रियत कृपा करो देखें हम स्वरूप भरी लोचन करो कृपा प्रणतार्क लोचन हे नाथ अब तो झांकी का दर्शन कराओ ऐसा कहकर रुदन करो तो वे वहीं प्रकट होकर के दर्शन दे दो इसलिए संसार की वस्तुएं दुर्लभ हैं भगवान की प्राप्ति सुलभ है केवल भगवान की प्राप्ति की व्याकुलता चित्त में उत्पन्न हो जाए और भगवत दर्शन की व्याकुलता जगाने के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन है हरिनाम जप हरिनाम संकीर्तन हरिनाम जप हरिनाम का स्मरण हरिनाम का लेखन और भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण ये दो काम निष्ठापूर्वक कोई करे तो इसी जीवन में इसी शरीर से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी इसमें कोई संदेह नहीं उसका अंतकरण भगवत प्राप्ति के योग्य बन जाए जीवों को भगवान इतने सस्ते कराए हैं श्रीजी ने श्रीजी कृपा न करती तो जीवों को भगवान सुलभ नहीं होते भगवान को कहा कि आप बहुत दुर्लभ हैं सुलभ बन जाइए भगवान बोले ठीक है हम एक ब्रांच खोल देते हैं अपनी शाखा खोल देते हैं वैकुंठ की तो ब्रह्मलोक के ऊपर भगवान ने एक रमा वैकुंठ नामक लोक प्रकट कर दिया बोले यहां तक देवी देवता भी जा सकते हैं नारद जी और सनकाधिक भी यहां तक जा सकते हैं वहां भूति में कोई नहीं जाता ब्रह्मा जी शंकर जी भी वहां नहीं जाता था रमा वैकुंठ तक सब जाता था बोले ये तो आपने ब्रांच खोल दी अच्छा किया लेकिन ये सबके लिए, सब लिए सुलभ आप नहीं हुए और थोड़े से सस्ते बनिए सुलभ बनिए तब श्री ठाकुर जी ने छीर समुद्र के मध्य श्वेत दीप वही कुछ की स्थापना कर दी सदा क्षीर सागर शयन बोले अब तो ये क्षीर सागर धरती पर ही अब तो हम आ गए सुलभ हो गए बोले छीर सागर प्राकृत नेत्रो से नहीं दिखता ये दिव्य दृष्टि किसी के हो तो दिखता है और दिव्य स्वरूप से कोई वहां जा सकता है स्थूल देह से वहां नहीं जा सकता अभी भी आप दुर्लभ है तब भगवान ने कहा ठीक है हम और सुलभ बन जाते हैं तो भगवान पहाड़ के ऊपर लोकालोक पर्वत के ऊपर भगवान ने बहुमा पुरुष वैकुंठ की स्थापना की बोले अब तो सुलभ है बोले अभी भी दुर्लभ है अर्जुन भी आपकी कृपा के बिना वहां नहीं पहुंच सकते तो दूसरा कौन पहुंचेगा और सुलभ बन जाइए तो भगवान ने अपने धाम धरती पर प्रकट कर दिए ये अयोध्या वृंदावन चित्रकूट आदि जो भगवान के धाम हैं ये सब भगवान के वैकुंठ ही हैं ये सब भगवान के नित्य धाम हैं भगवान का इस रूप में हम इन धामों में हम विराजमान रहते हैं भले महाराज सब लोग धामों में नहीं जा सकते आप और सुलभ हो जाइए तो भगवान ने कहा ठीक है हम सभी प्राणियों के भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हो जाते हैं भगवान घट घट में विराजमान हो गए बोले अब तो हम सुलभ हो गए बोले सुलभ तो आप हो गए लेकिन एक समस्या है क्या जैसे किसी व्यक्ति को प्यास लगे और वो कहे भाई बहुत प्यास लगी पानी पियेंगे तो व्यक्ति कहे ठीक है जहां आप बैठे हैं ना वही पानी है हुआ खोद लो और पी लो बात तो बिल्कुल सही है जहां आप बैठे वहां नीचे पानी है लेकिन प्यासे की समस्या का यह समाधान नहीं है उसका समाधान तो यह उसको पानी दो पीने के लिए कब खोदेगा कब पानी निकलेगा यहां तो शायद जल्दी निकल आवे वो कहीं मारवाड़ में कह दिया जाए कि कुआ खोद के पानी पी लो तो, तो, तो बहुत कठिन काम बड़ी कठिनाई है तब भगवान ने कहा अच्छा भगवती लक्ष्मी श्री जी अब हम बिल्कुल शिकायत दूर कर देंगे हम जीवों के लिए अत्यंत सुलभ हो जाते हैं किस रूप में श्री विग्रह रूप में मूर्ति रूप में भगवान जीवों को अत्यंत सुलभ हो गए बोले अब हमारा प्रत्यक्ष दर्शन करो अनुभव करो मेरी सेवा करो यह विग्रह जो है इसको अर्चावतार कहा जाता है भगवान का ये अवतार है अर्चावतार रूप में भगवान सब जीवों को अत्यंत सुलभ है इसलिए जिनके घरों में श्री ठाकुर जी विराजमान है वो मूर्ति नहीं है वो साक्षात भगवान है नर्मदेश्वर के रूप में शालिग्राम जी के रूप में लड्डू गोपाल जी के रूप में जुगल सरकार के रूप में साक्षात सरकार विराजमान है ऐसा अनुभव प्रेमियों को करना चाहिए बोलो भक्तवत सल भगवान की जय तो उदालक जी के यहां दरिद्रा बहुत रो रही थी और बहुत दरिद्रा रोवी तो महर्षि उद्दालक भी परेशान हो गए उन्होंने कहा देवी ये पूजा पाठ यज्ञ वेदा वेदों का स्वाध्याय त्रिकाल संध्या ये सब तो बंद किए नहीं जा सकते संत सेवा को ये तो चलेगा पर तुमको यहाँ सहन नहीं हो रहा है तो तुमको आश्रम की सीमा के बाहर एक जगह दे देते दे दे वहीं तुम रहो हम तुमसे मिलने वहीं आ जाए क्योंकि तुम यहां रह नहीं सकती और हम ये सब बंद कर नहीं सकते तो तुम वहां रहो हम तुमसे मिलने वहीं आ जाया करेंगे तो उदालक जी ने आश्रम के बाहर एक पीपल का पेड़ था उस पीपल के पेड़ के नीचे दरिद्रा देवी को बिठा दिया जिस दिन दरिद्रा को बिठाया उस दिन रविवार था इसलिए रविवार को पीपल का स्पर्श करने से दरिद्रा देवी की कृपा प्राप्त होती है छह दिन पीपल का स्पर्श करना चाहिए किंतु रविवार को पीपल का स्पर्श नहीं करना दरिद्रा जी वहां बैठ गई उदालक जी मस्त हो गए बोले हम भजन करेंगे उसकी चिंता हम नहीं करते हैं। उसको प्रेम थे। दरिद्रा वहीं रह गई अब रो रो के भगवान नारायण की याद करे लक्ष्मी जी की क्योंकि लक्ष्मी जी छोटी बहन है लक्ष्मी जी आ गई और नारायण भगवान भी आ गए नारायण भगवान साडू भाई लगे ना उदालक ऋषि के साढ़ू भाई लगे ना तो आगे और आकर के उन्होंने कहा कि देखो कोई बात नहीं उद्दालक तुमको नहीं कृपा कर रहे हैं तो मैं कृपा तुम्हारे ऊपर करूंगा किस रूप में बोले पीपल साक्षात मेरा स्वरूप है पीपल के रूप में मैं तुम्हें अंगीकार करता हूं तुम मेरे निकट मुझ में निवास करो श्री भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को आश्रय दिया भगवान दरिद्रा को आश्रय दिया है और भगवान नारायण ने कहा कि प्रत्येक शनिवार को हम वैकुंठ से तुम्हारे निकट तुमसे मिलने लक्ष्मी जी के सहित आएंगे इसलिए शनिवार के दिन जो चार परिक्रमा पीपल की करता है पीपल का स्पर्श करता है उसे भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है ऐसा हमारे यहां ग्रंथों में लिखा पूज्य श्री रमन रीति वाले महाराज श्री गुरु शरणानंद जी महाराज उनका नियम है विदेश विदेश कहीं रहे शनिवार को पीपल का दर्शन अवश्य करते हैं विदेश में भी रहे तो भाग आएंगे शनिवार को पीपल का दर्शन स्पर्श करके फिर चले जाएंगे एक बार उनके साथ हम जा रहे थे मुंबई से पोरबंदर भाई जी के यहां कथा थी तो चार्टर प्लेन था उसके उड़ने का समय हो गया लेकिन महाराज बोले आज शनिवार है हम बिना पीपल को प्रणाम किए परिक्रमा किए आलिंगन किए बिना हम नहीं बढ़ सकते फिर उस ढंग से गाड़ी चली एक जगह दिखाई पड़ा तुरंत गाड़ी से उतरे चारण परिक्रमा की साष्टांग प्रणाम किया और वहां जो लोग थे उनको बच्चे बच्चे जो भी थे सबको प्रसाद बांटा और तुरंत गाड़ी में बैठ गए। उनकी बड़ी निष्ठाएं हैं इन सब में चंद्र दर्शन के दिन चंद्रमा को दूध का अर्घ देना जब करना सारी तिथियों का ऐसा पालन करते हैं उससे इतने व्यस्त रहते हुए कब क्या करना चाहिए इसका बड़ा भारी उनको ध्यान अच्छा है महापुरुष इसी प्रकार से धर्म और सदाचार का स्वयं निर्वाह करके दूसरों को अपने चरित्र के माध्यम से आचरण के माध्यम से आस्तिक बनने की प्रेरणा प्रदान करते तो पीपल भगवान नारायण का स्वरूप है और शनिवार को भगवान सूर्योदय से सूर्यास्त तक वहीं निवास करते हैं लक्ष्मी जी के सर पीपल के नीचे इसलिए विशेष पीपल के दर्शन का महात्म है इन्हीं हरि भगवान का एक चरित्र और है अष्टम स्कंध में।, में एक गजेंद्र भक्त जो पूर्व जन्म का दक्षिण भारत का द्रविड़ देश का इंद्रदुमन नाम का राजा था और महर्षि अगस्त के साप के कारण वह हाथी की योनि में जा चुका था महाराज भगवान की भक्ति कभी नष्ट नहीं होती उसने इंद्रद्युम्न रूप से जो भजन किया था उसका परिणाम उसे हाथी के शरीर में भी प्राप्त हुआ इंद्रद्युम्न ही नाम था हाथी के शरीर में भी उसको वो परिणाम प्राप्त हुआ के शरीर में पहुंचने के बाद भी उसका प्रभाव बढ़ा दीजिए था एक समय की बात है वह एक विशाल 100 योजन का सरोवर था और उस 1200 किलोमीटर लंबा चौड़ा सरोवर एक प्रकार से समुद्र जैसा ही था त्रिकूट पर्वत के नीचे और उस त्रिकूट पर्वत की उपत्य में जो विशाल समुद्र था वो, वो सरोवर था समुद्र के जैसा उसमें वह जल विहार करने लग गया इसी बीच में एक ग्राह ने उसका चरण पकड़ लिया अब उसने ग्राह से छूटने का बहुत यत्न किया लेकिन गज जल का, का प्राणी और ग्राह जल का प्राणी थल के जीव में थल में शक्ति अधिक होती है और जल के जीव में जल के भीतर शक्ति अधिक होती है इसलिए हाथी का बल कमजोर हो रहा था हाथी को गजेंद्र को वहां आहार नहीं मिल रहा था और ग्राह गजेंद्र के रक्त को पी पी करके पुष्ट हो रहा था इसलिए वो निरंतर कमजोर होता चला जा रहा था की बात है वर्ष तक युद्ध हुआ कितने समय तक और उसके परिवार के जितने हाथी हथनी बच्चे धीरे धीरे सब भाग गए वह केवल अकेला रह गया अंत में उसने देखा कि अब अंतिम क्षण आ रहा है वह अगा जल के सरोवर में डूबने लग गया केवल चार अंगुल ऊपर की ओर रह गई उसने सोचा अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है आर्थ तो भाव से उसने भगवान की याद किया तो पूर्व जन्म में जिस स्तोत्र का वह पाठ करता था वह गजेंद्र मोक्ष नामक स्तोत्र उसको याद आ गया ये स्त्रोत्र पूर्व जन्म का पाठ करता था और पूर्व जन्म का स्त्रोत्र इस, इस जन्म में याद आ गया इसलिए भैया जो कुछ नित्य पाठ करते हो पूजा करते हो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा वो पशु के शरीर में भी उपस्थित तो हो जाएगा भजन का परिणाम इसलिए भजन अवश्य करना चाहिए उसने भगवान का स्मरण करना आरंभ किया स्तुति करना आरंभ की इस गजेंद्र मुक्ष की विशेषता है सद्या संकट का निवारण गजेंद्र मोक्ष से होता है और एक बड़ी भारी विशेषता गजेंद्र मोक्ष की यह है कि जो श्रद्धा पूर्वक नित्य गजेंद्र मोक्षता पाठ करता है मृत्यु के क्षण में उसे भगवान की याद आ जाती ये सबसे बड़ी बात है अब मृत्यु के क्षण में संसार भूल जाए भगवान की याद आ जाए तो काम बन गया इसलिए गजेंद्र मोक्षता अनेक वैष्णव पाठ करते हैं आप भी करते हैं नित्य पाठ हम नहीं कर प्रपंची होने के कारण लेकिन करना चाहिए अवश्य करना चाहिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ हम बहुत जोर इसलिए नहीं दे रहे कि हम रोज नहीं कर पाते। बड़ा अद्भुत स्तोत्र है। भगवान की अंतिम स्मृति हो जाती है गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से और भी गजेंद्र मोक्ष का प्रभाव है किसी का प्राण नहीं निकल रहा है और बहुत कष्ट पा रहा है तो उसकी सदगति के लिए भी कोई गजेंद्र मोक्ष का पाठ करे तो उसके प्राण बिना कष्ट के निकल जाते हैं और उस व्यक्ति की सदगति हो जाती है जिसके निमित्त गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया जाता है ऐसा भी भगवान श्रवण कर रहे हैं स्तुति पर आए नहीं क्योंकि दो काम गजेंद्र एक साथ कर रहा है स्तुति भी कर रहा है और अपनी रक्षा का उद्योग भी स्वयं कर रहा है इसी को सूरदासी ने कहा जब लग अपनों अपनो परखो तब लग तोलो सरो नकाम और आरत है गजराज पुकारे आए आधे नाम सुनेरी मैंने निर्वल केवल राम देखिए बहुत सुंदर बात है स्तुति प्रार्थना जब ये सब बहुत उत्तम चीज है लेकिन जब तक अपने साधन का अपने बल का तनिक भी आश्रय रहेगा तब तक श्री ठाकुर जी आने वाले आने नहीं है इसलिए साधन तो करे पर आश्रय अपना न रखकर अपने साधन का न रखकर आश्रय ठाकुर जी के चरण कमलों का कर रहे हम करोड़ कल्प में भी आपकी उपासना करके साधना करके जब तप आदि करके आपके निकट नहीं जा सकते आप ही करुणा करके अपनी कृपा करुणा से अपनी दयालुता कृपालुता से आकर अपनी भुजाओं में भरकर हमें हृदय से लगावे अंगीकार करें यह आपके स्वरूपान रूप है हम इस योग्य कहा हैं श्री ठाकुर जी को दैन भाव बहुत प्रिय है और देखिए हृदय में भक्ति महारानी जितनी कृपा करने लग जाएंगी उतना ही अधिक दैन्य भाव बढ़ेगा कोई साधन करता है और उसके भीतर दैन्य नहीं बढ़ रहा है अहंकार बढ़ रहा है तो समझ लेना चाहिए साधन में कहीं ना कहीं दोष बन रहा है कहीं ना कहीं निश्चित साधन के नाम पर कहीं न कहीं भूल हो रही है अपराध हो रहा है वह निर्दुष्ट साधन नहीं एकदम सही मर्यादा में साधन होगा तो जितना साधन होता चला जाएगा उतना अधिक दय भाव बढ़ता चला जाएगा दीनता दीनता का मतलब यह मत समझ लेना बहुत से संसार के लोग दीनता दिखाते हैं पुलिस वाले के सामने अधिकारी के सामने सेठ साहूकार के सामने अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए हाथ पर जोड़ने लग जाते हैं दांत दिखाने लग जाते हैं ये दीनता नहीं तो है ये तो लोलुपता है ये स्वानवृत्ति है ये दीनता नहीं है दीनता का है भगवान के सामने संत के सामने गुरु के सामने हमारे भीतर अहंकार का लेश भी करे इसको दयन दे का स्वरूप क्या है कोई छोटा मोटा काम करके आता है तो मुझ पर ताव देता है भाई हमारे जैसे तो हमी अपनी बड़ाई खुद करता है और दो चार लोगों को भी जुटा लेता कि तुम भी हमारी जय जयकार करो और अकेले श्री हनुमान जी महाराज लंका में कितना कार्य करके आए? अकेले कोई सहयोगी नहीं रावण के चौथाई बल को स्वयं नष्ट करके आए और जब सरकार ने पूछा तोले महाराज इसमें कौन सी बड़ी बात है शाखा मृत के बड़ी मनुसाई साखा शाखा पर जाए नाग सिंधु हाटक पुरा निश्चर गण बधि विपिन उजारा सब सूची में सुना दिया नाग सिंधु हाटक पुरजारा निश्चर गण बधि विपिन उजारा सो सब तब प्रताप रुराई नाथन कछु और अंत में तो ऐसी बात कह दी कहू प्रभु नहीं जा पर तुम अनुकूल प्रभु प्रभाव बढ़वान नहीं जारी सके अब भगवान बड़ाई करने लगे तो त्राही मान करके चरणों पड़ गए मानो भगवान आप रक्षा कीजिए इस प्रशंसा से मेरी आप ही हमारी झूठी बड़ाई करने लग जाएंगे तो उस दिनहीन हनुमान का क्या होगा भगवान ने हृदय से लगा दिया यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चले हमने सुना है कि पूज्य श्री डोंगरी जी महाराज ने श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज का नौ दिन का अखंड संकीर्तन बड़ौदा में करवाया डोंगरी जी महाराज बड़ोदा में विराजते और पूज श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज नौ दिन वहीं विराजे डोंगरी जी के घर में ही कीर्तन था घर में अखंड श्री राम जय राम जय जय राम कीर्तन हुआ और उस कीर्तन के बाद डोंगरी जी की इच्छा थी कि संकीर्तन नगर यात्रा निकले उस नगर यात्रा में बहुत बड़ा जन समुदाय था और उसमें डोंगरी जी महाराज ने हाथ मंगाया और हाथी के हौदे के ऊपर श्री प्रेम मिशू जी महाराज को बिठाया और स्वयं उनकी खड़ाऊं चरण पादुका अपने सिर पर रख करके आंखों से आंसुओं की धार बह रही है और डोंगरे जी आगे आगे चले हमने जिन लोगों ने दर्शन किया वो लोग कहते थे ऐसे लगता था मानो रामजी की चरण पादुका लेकर भरजी जा रहे हो ऐसी झांकी डोंगरे जी की हुई और श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज भी कीर्तन उद्दाम कीर्तन हो रहा श्री राम जयराम जय राम, नृत्य हो रहा और प्रेम महाराज भी रो रहे थे किसी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं बहुत पूछने पर आपने कहा हो तो सदा खर को असवार तेरे ही नाम गयंद चढ़ अरे मैं तो सदा गधे पर बैठने योग्य था पर जय हो विजय मंत्र महाराज श्री राम नाम महाराज आज आपने गधे की सवारी करने वाले को हाथी के ऊपर बिठा दिया इसका नाम है नहीं तो महाराज इतनी भीड़ जिसके पीछे हो वो हाथी पर बैठा हो और आगे भारत का एक बड़ा वक्ता नंगे पैर खड़ाऊ सिर पर रख के चल रहा हो उस व्यक्ति में अहंकार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा लेकिन ये भक्ति का लक्षण है ये प्रेम का लक्षण है उस अवस्था में भी श्री प्रेम विक्षी जी महाराज दैन्य भाव से भर गए हो तो सदा को असवार विनय पति का, का तेरे ही नाम गयंद चढ़ा आपके नाम ने हमको हाथी पर बिठा दिया दैन्य भाव यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चले भक्त में दैनीय होता है इसलिए केवल भगवान का आश्रय हे नाथ आपको छोड़कर हमारा दूसरा कोई आश्रय बस अब गजेंद्र ने सब उद्यम करना छोड़ दिया हाथ पांव हिलाना बंद ताकत नहीं निरी बिचारा हिलावे कहां से अब उसने निश्चय कर लिया कि अब केवल भगवान हमारा आश्रय है और ऐसा विचार करके गजेंद्र ने हरि शब्द का उच्चारण किया ऐसा संतों का मत है नारायणा खिल गुरु भगवान नमस्ते गजेंद्र मुख्त में है। पर यह बात तो तब कही जब भगवान आ गए उसके पहले केवल हरि शब्द का उच्चारण करना चाहता क्या हरि शब्द का उच्चारण पर इतनी पीड़ा में था वह इतनी पीड़ा में था कि हरि शब्द का उच्चारण कर नहीं सका हा कष्ट में निकला नहीं अभी हृदय से चल के यहाँ आ रहा था निकल नहीं पाया और री का उच्चारण होवे उसके पहले ही भगवान गरुड़ से कूद करके नीचे पधारे और अपने चक्र से ग्राहक के मुख को विदीर्ण करके अपने करकमल से गजेंद्र की सुड़ पकड़कर बाहर निकाला बोलो भक्तवत्सल भगवान की हमारे ज के निकटी करौली है राजस्थान में है जहां के ठाकुर श्री मदन मोहन जी उन मदन मोहन जी के अनन्या अनुरागी भक्त यवन कुल में उत्पन्न काले खान, जिनको साक्षात्कार प्राप्त हुआ श्री मदन मोहन जी का उन काले खाने अपनी रचना में कहा है गजेंद्र मुक्श के संबंध में हाथी के हृदय माझ आधो हरि नाम सोए हाथी के हृदय माझ आधो हरि नाम सोए गरे जो लरड़े से तोलो आ गयो गरे जो ल हाथी के हृदय माझ आधो हरिनाम सोए हृदय से चल करके वह आधा हरिनाम गले तक नहीं आ पाया और इसी बीच में साक्षात जरूर ध्वज भगवान कृपा करके पधारे और वे प्रकट होकर के उन्होंने रक्षा की श्री कारे कह रहे हैं छल बल के था अनेक गजराज भारी छल बल के था अनेक गजराज भारी भयो बलहीन जब नेक ना छुड़ा गयो कही वे को भयो करुणा की कवि कारे कहे कारे काले का कहे को भयो करुणा की कवि कार्य कहे रही नेक नाक और सब ही डूबा गयो रही नेक नाक चार अंगुल सुन बची और सब ही डुबा गयो आहा अब क्या हुआ पंकज से पायन पंकज से पायन पया पलंग छाड़ी पंकज से पायन पया पैदल पया पलंग छाड़ी पावरी विसार प्रभु ऐसी परिपा गयो जूती पहनना भी भूल गए हाथी के हृदय माही आधो हरि नाम सो गरे जो लयो आयो से तो आ गयो गरे जो लयो आयो से तो आ भगवान ने ग्राह को सारुप्य मोक्ष पहले प्रदान कर दिया पीछे गजेंद्र को मोक्ष दिया पहले गजेंद्र को मोक्ष देना चाहिए था ग्राह को पहले क्यों दिया मानव भगवान ने यह बता दिया कि जो भक्त के चरण का आश्रय लेता है उस पर कृपा हम पहले करते हैं गजेंद्र ने मेरे चरणों का आश्रय लिया और ग्राह ने मेरे भक्त गजेंद्र के चरण का आश्रय लिया इसलिए संत चरणाश्रयी भक्त चरणाश्रयी का कल्याण में पहले कर देता हूं ये दिखाने के लिए श्री ठाकुर जी ने पहले ग्राह का उद्वार किया इसके बाद गजेंद्र का उद्धार किया बोलो भक्तवत सल भगवान गिर श्री सूरदास जी ने बहुत सुंदर भाव दिया है हे गोविंद राखो सर करके गजेंद्र को मोक्ष प्रदान किया। विशेष चरित्र यह है और इसी अष्टम स्कंध में एक और विशिष्ट चरित्र है वह है समुद्र मंथन का चरित्र भगवान की माला का तिरस्कार इंद्र ने किया निर्माल्य का तिरस्कार दुर्वासा महर्षि के कोप से इंद्र श्रीहीन हो गया इसका तात्पर्य है भगवत प्रसाद का अपमान करने से व्यक्ति श्रीहीन हो जाता है। जाए कथा का तात्पर्य हमारे यहां शास्त्रों में लिखा है लंघना लंघना धरते यायु स्पर्शा धरते श्रिया भगवान की प्रसादी माला पुष्प चरणामृत कोई भी वस्तु उसको लांघने से आयु नष्ट हो जाती और यदि, यदि पैर, पैर से छू जाए बिल्व पत्र तुलसी दल भगवत प्रसादी पुष्प माला, माला पैर, पैर से छू जाए तो उससे लक्ष्मी का नाश होता है आजकल एक परंपरा चल पड़ी माला किसी महात्मा ने दी भगवान की यहां से मिली मंदिर से मिली तो लोग उसको ऐसे हाथ में लपेट लेते हैं कोई कंधे में डाल लेता है बहुत से लोग अपनी गाड़ी सजा लेते हैं उससे फिर वो उड़ के नीचे पैर के नीचे पड़ते हैं वही अपराध है इसलिए माला बहुत सावधानी से लेनी चाहिए माला लेने की पद्धति शास्त्रीय यह है कि जब भगवान के मंदिर से अथवा किसी महापुरुष के द्वारा भगवत प्रसादी माला प्राप्त होवे तो शास्त्रीय विधान है माला माला कंठ कंठ में धारण करके से को के एक भी नीचे नहीं गिरे और फिर अपने आसन पर जाकर उसको खोल के उतार के ऊंचे स्थल पर रख दे हमारे ब्रज के पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज उनके लिए कोई माला लेके जाता ये कनक भवन बिहारी जी की माला है ये द्वारिकाधीश की माला है तो पंडित जी व्याल हो जाते थे लगता था मानो माला के रूप में साक्षात पधारे हैं फिर उनको गमछे में साफ सफेद कपड़े में बांधकर अलग अलग रस्सी पर टांग के रखते थे और जब भजन पूजन करके एक एक माला को प्रणाम करके वहां वहां के ठाकुर जी को वंदन करते थे उस, -उस संत का स्मरण करते थे ये जब अधिक मात्रा में इकट्ठी हो जाती थी तो फिर कीर्तन करते हुए गिरिराज जी के तरह में जाते थे और खोद करके गड्ढा रज में से देकर प्रणाम करके तबाते थे किसी का पैर ना पड़ जाए ये सावधान माला तुलसी बिल्पत्र उस पर पैर नहीं पड़ना चाहिए हम लोग विवेक नहीं रखते मंदिरों में गए ओ महाराज बिल पत्र गिर रहा है तुलसी जल पड़ रहा है पैरों से कुचलते हुए चले जा रहे दृष्टि में आ जाए गृत पत्र पड़ा है तुलसी दल पर तुरंत उठा लो जैसे ये पड़ा जाने अनजाने किसी का भी पैर पड़ेगा तो अपराध होगा भगवान निर्माल्य पर पैर नहीं पड़ना चाहिए ये विधि और जब देखो देवता गलती तो करते हैं पर देवताओं का सबसे सुंदर स्वभाव अनुकरणीय उनका जो गुण है वो यही है वो चाहे जैसे गलती करते हैं और उसका कष्ट भी पाते हैं लेकिन जब जब कष्ट पड़ता है तो वे किसी दूसरे को नहीं पुकारते सीधे ठाकुर जी के पास जाते ये उनका बढ़िया स्वभाव है अरे गलती जब देवताओं से बनती है तो मनुष्य से क्यों नहीं बनेगी मनुष्य से भी बनती है गलती न कश्चिन नपराध जती भगवती जगजने श्री जानकी जी कह रही हैं कौन ऐसा प्राणी है जिससे अपराध न बने अपराध सबसे बनता है पर अपने अपराध को स्वीकार करे अस्वीकार करके ठाकुर जी से प्रार्थना करे तो निश्चित उसका समाधान मिलेगा ये भगवान की शरण में गए बोले महाराज हमारे अपराध को क्षमा करो आपकी माला का तिरस्कार करने से आपके प्यारे संत दुर्वाजी ने श्राप दे दिया अब हम देवता बहुत दुर्दशा भोग चुके हैं अब कृपा करो हमें उपाय बताओ हम श्रीमान कैसे बने लक्ष्मी जी का दर्शन होगा तो श्रीमान बनोगे लक्ष्मी जी तो समुद्र में चली गई हैं इसलिए लक्ष्मी जी को प्रकट करने के लिए क्षीर समुद्र का मंथन किया जाए वो मंथन अकेले संभव नहीं है तुम उसके लिए दैत्यराज राज बलि की सहायता लो और देवता और दानव दैत्य दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन करो और उस मंथन से अनेक रत्न प्रकट होंगे वे रत्न सब तुम्हे मिल जाएंगे और अमृत प्रकट होगा अमृत पीकर तुम लोग बलवान हो जाओगे लक्ष्मी का दर्शन प्राप्त करके तुम्हारी दरिद्रता तुम्हारा दुख, दुख दूर हो जाएगा और फिर तुम असुरों को खदेड़ देना अपना अधिकार खुद प्राप्त कर लेना भगवान ने यहां एक दृष्टांत तो दिया भगवान ने कहा अहिमूषक भगवान ने उपदेश देकर कहा अहिमूषक वही माने सर्प और मूसक माने चूहा चूहा सर्फ का दृष्टांत भगवान ने दिया पर कान खोलकर सुन लो ये भगवान कूटनीति का उपदेश कर रहे हैं ये साधु नीति नहीं है हम लोगों की नीति नहीं है ये हम लोगों की नीति तो ये है खुद कष्ट पालो खुद धोखा खा जाओ पर किसी के साथ धोखा मत करो ये हमारी हमारे साथ किसी ने छल व्यवहार किया है हमारे किसी पूर्वकृत प्रारब्ध का फल है यदि उस व्यवहार के बदले हम भी वैसा ही व्यवहार करते हैं तो हमने जानबूझकर एक नए कर्म का खाता खोल दिया और उस कर्म फल को भोगने के लिए दुख में संसार में फिर आना पड़ेगा इसलिए इसी जन्म में काम बनाना चाहते हो तो एक सहन करने का निश्चय कर भयंकर से भयंकर प्रतिकूल व्यवहार करने पर भी हम प्रतिशोध की भावना नहीं रखेंगे हमारे साथ जो प्रतिशोध की भावना रखेगा उसके भी हित और कल्याण का हम चिंतन करेंगे उसका भी हित हो उसका भी कल्याण हो उसका हम चिंतन करेंगे बस इस भावना को कोई स्वीकार कर ले तो मरने के बाद मुक्ति की जरूरत नहीं है वो जीते जी मुक्त हो जाए ऐसा उदात्त भाव जिसके हृदय में होता है उसी को महात्मा कहते हैं भले ही वह किसी संप्रदाय का हो किसी पंथ का हो किसी जाति का हो ऐसा स्वभाव जिसका है उसी को महात्मा अपने कष्ट भोग लो दूसरे, दूसरे को पीड़ा मत पहुंचाओ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सरल शब्दों में व्याख्या की परहित हित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं परिष्कृत करना चाहते हैं इसमें थोड़ा सा इसको और सही रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं ये सही रूप यह है कि व्यक्तिगत हमारे प्रति किसी का दुर्व्यवहार हो तो हम उसे सहन करें हम प्रतिकार न करें हम प्रतिशोध की भावना न रखें बदला लेने की भावना न रखें पर कोई गाय पर अत्याचार कर रहा हो और हम उसे देखकर सहन कर लें, तो हमको गोवध का पाप लगेगा कोई अवला नारी पर अत्याचार कर रहा हो और किसी बहू बेटी की इज्जत जा रही हो और हम कहें कि नहीं हम तो बदला नहीं लेंगे इस दुष्ट को दंड नहीं देंगे तो उस नारी को जो पीड़ा पहुंच रही है उस नारी की अस्मिता को नष्ट किया जा रहा है उसकी गरिमा को उसकी पवित्रता को जो चुनौती दी जा रही है वो दृश्य तुमने देखा और उसका प्रतिकार नहीं किया तो उसका अपराध तुमको भी लगेगा वो बलात्कारी तो नरकों में जाएगी तुमको भी नरक जाना पड़ेगा क्योंकि एक अवला को देखकर भी तुमने उसकी इज्जत नहीं बचाई गाय पर अत्याचार हो ब्राह्मण पर अत्याचार हो किसी दीन दुखी गरीब पर अत्याचार हो किसी नारी पर अत्याचार हो और उसमें हम मौन रहते हैं तो ये बहुत बड़े पाप की बात है आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए बड़े बड़े महापुरुष कौरवों की सभा में बैठे थे द्रोणाचार्य कृपाचार्य अश्वत्थामा, पितामह भीष्म जैसे महापुरुष वहां बैठे थे लेकिन सबको वहां बैठे हुए जितने लोग थे सबको महाभारत के युद्ध में बलि वेदी पर चढ़ना पड़ा केवल एक कृपाचार्य को छोड़कर क्योंकि कृपाचार्य ने द्रौपदी को युक्ति बताई थी रक्षा की यह एक बड़े रहस्य की बात है द्रौपदी ने देखा कि मेरे पांच पति यहां बैठे हैं और ये सब लोग बैठे हैं लेकिन कोई हमारी आ, हमारी ओर देख नहीं रहा हमारी रक्षा की बात नहीं कह रहा है तो द्रौपदी ने कृपाचार्य की ओर देखा आपके नाम के आगे कृपा लगा हुआ है आप तो कृपा करो दूसरा कोई कृपा करे न करे कृपाचारी तो कृपा करे नहीं तो आपका नाम ही व्यर्थ हो जाएगा कृपाचारी बोले नहीं केवल धीरे से ये उंगली उन्होंने उठा दी एक उंगली उठा दी तर्जनी उंगली उठा दी मानो संकेत कर दिया तू अनेकों की ओर क्यों देख रही है एकमात्र श्री कृष्ण का आश्रय ले तेरा संकट दूर हो जाएगा और द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा और भगवान ने वस्त्रावतार ले लिया सबको भीष्म जी को सरसैया पर सोना पड़ा द्रोणाचार्य को उनका मस्तक काटा गया जो लोग बैठे थे प्राय सबको दंड मिला है इसलिए भैया गाय पर ब्राह्मण पर नारी पर और हम आगे बोलें तो भारत माता पर कोई अत्याचार करता है और हम कहें कि नहीं हम उसका बदला नहीं लेंगे भारत की संप्रभुता भारत की अखंडता भारत की गरिमा महिमा के साथ कोई छेड़छाड़ करता है और हम कहें कि हम तो क्षमाशील हैं हम कोई उत्तर नहीं देंगे तो इस यदि हमारी ऐसी वृत्ति है तो हम राष्ट्रद्रोह के अपराधी है हम राष्ट्र नहीं माने जाएंगे हम राष्ट्रद्रोही माने जाए जहां की धरती पर हम पैदा हुए जहां का अन्नदिल खाकर हम बड़े हुए और उस राष्ट्र की धरती के प्रति हमारी भक्ति ने दुर्भाग्यपूर्ण है कृतज्ञता है ये कृतज्ञता नहीं है इसलिए क्षमाशीलता की जो बात है वो केवल व्यक्तिगत तौर पर है हमारे प्रति किसी ने व्यवहार किया हम किसी का अनिष्ट का चिंतन न करें किंतु अन्य किसी दीन दुखी गरीब के प्रति अन्याय हो रहा है और हम सहन करते हैं तो उसके दोषी हम होंगे तो भगवान ने असक पद उदाहरण दिया इसको सुन लीजिए एक सपेरा था पिटारी में सफेरे सांप रखते हैं और बीन बजा करके सर्प दिखाते हैं सर्प दिखा रहा था बीन बजा रहा था इसी बीच में एक चूहे के ऊपर बिल्ली ने जपट्टा मारा चूहा अपने प्राण बचाने के लिए भागा और आओ देखा ना ताओ चूहा उसी पिटारी में कूद गया जिसमें सर्प था जान के काल के मुंह की ओर चला गया और उसी समय मदारी ने सपेरे ने पिटारी को बंद कर दिया अब बेचारा चूहा उसी पिटारी के किनारे ऐसे हाथ करके मुछ नीची करके थरथर थर, -थर काँप रहा था बेचारा चूहा क्या करूं कहां जाऊं वो सर्प बड़ा बुद्धिमान था उसने सोचा इस समय यह संकट में है इससे अपने स्वार्थ की पूर्ति कर लेनी चाहिए अब फिर इसी का बाल भोग कर लेना चाहिए इसी को खा जाऊ ऐसा उसने निश्चय किया सर्प ने तो सर्प बोला भैया मूषक मित्रवर आप इतने दुखी क्यों देखो ये बिल्कुल सही है कि सर्प चूहे का भक्षण करता है मैं सर्प हूं मैं भोजक हूं और तुम मेरे भोज्य पदार्थ हो लेकिन ये बातें मैदान की हैं इसमें हम भी संकट में हैं मदारी ने पिटारी में बंद कर रखा है और तुम भी संकट में हो तो संकट के समय विरोधियों को भी एकजुट हो जाना चाहिए इसलिए तुम हम हमारे साथ दोस्ती कर लो चुआ समझ गया हम दोस्ती ना भी करें तो भी खा जाएगा बोले ठीक है हमारी आपकी दोस्ती से लाभ क्या होगा बोले लाभ ये होगा कि इस इस इस सपेरे ने हमारे तो तो दांत दांत तोड़ दिए और मेरे दांतों में में इतनी ताकत भी नहीं कम पिटारी पिटारी काट सकें। पर तुम्हारे दांत बहुत तेज हैं हैं हैं पहने तो नुकीले तुम इस पिटारी में छिद्र कर दो तो तुम भी बाहर निकल जाओगे और पीछे से हम भी बाहर निकल जाएंगे चूहा ने डरते डरते कहा मित्रवर मुझे खाएंगे तो नहीं अरे राम राम राम राम राम राम, राम, राम, राम। ऐसा काम विश्वासघात महापाप ऐसा हम कभी नहीं कर सकते चूहे ने अपने तीक्षण दांतों से पिटारी में छिद्र किया और छिद्र करके जैसे ही उसने कहा कि मित्रवर काम पूरा हो गया बोले बस मैं अभी आ रहा हूं और लप करके उसने चूहे को मुंह में रखा और धीरे से पिटारी से निकल के बाहर चला गया तो जैसे उस सर्फ ने कूटनीति पूर्वक अपना काम भी करवा लिया अफ्र चूहे का बाल भोग भी कर लिया ऐसे ही तुम कूटनीति पूर्वक दैत्यों से समुद्र मंथन का परिश्रम भी करवा लो और अमृत पीकर के तुम ताकतवर हो जाना मार पीट कर भगा देना यह कहने का आशय था आप लोग कहेंगे भाई ये तो बहुत गलत बात है भगवान ही ऐसी शिक्षा दे रहे इस तरह की कूटनीति की शिक्षा भगवान ही दे रहे हैं तो दूसरे की क्या चले ऐसा किसी के मन में आ सकता है कि नहीं अब भगवान कह रहे अहि मुशकबत अही मुंह शक्बत व्यवहार करो ध्यान से सुने हर बात का रहस्य होता है देखिए आसुरी शक्ति क्या है और दैवी शक्ति क्या है सबको सुखी करके जो सुखी होना चाहता है वह दैवी संपत्ति से युक्त है वो दैवी विचारधारा वाला है सबको सुखी करते हुए स्वयं सुखी होना चाहता है ये दैवी गुण है और आसुरी गुण क्या है आसुरी प्रवृत्ति क्या है सबको चूले बाहर में जाए इनका बुरा हो भला होय, हमें कोई परवाह नहीं सब दुनिया रोवे पर हमें हंसना चाहिए हम सुखी रहें, सब दुनिया दुखी होए तो हो ये प्रवृत्ति जो है वो असुरों की प्रवृत्ति है तो असुरों के हाथ में शासन रहेगा तो वे कभी किसी को सुखपूर्वक नहीं जीने देंगे और जब असुर अधिक बलबान हो जाए तो उन असुरों को समाप्त करने से केवल एक असुर समुदाय समाप्त नहीं होगा अपितु तो उससे सारी सृष्टि सुखी हो जाएगी यह एक जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यदि कूटनीति का भी प्रयोग करना पड़े तो करना चाहिए हमको नहीं शासक हो हम साधु हैं हमको तो साधुनीति में ही रहना चाहिए किंतु शासक धर्म और सदाचार की रक्षा के लिए प्रजा में धर्म और संस्कारों की स्थापना के लिए सारा जगत सुखी होवे इसके लिए असुरों के द्वारा दी जाने वाली पीड़ा से संसार को बचाने के लिए यदि इस प्रकार से असुर का विनाश करता है तो वह उसके लिए अनुचित नहीं हम एक बात बहुत विशेष रूप में कहना चाहते हैं बार भारतवर्ष में बड़े बड़े वीर हुए लेकिन असुर के साथ भी वे साधुनीति का प्रयोग करते रहे इसलिए बार बार पराजय का मुंह देखना पड़ा। हम आपसे पूछते हैं पृथ्वीराज चौहान ने उन असुर के साथ उनके अनुरूप ही कूटनीति का प्रयोग किया होता तो क्या यह देश गुलाम होता मार सकते थे उस विदेशी आक्रांता को लेकिन नहीं वे अपनी सज्जनता में साधुता में रह गए इसके लिए क्या नहीं किया गया आंख तक थोड़ी गई थी। अब दूसरा उदाहरण हमने शिवाजी के पिता एक छोटे बीजापुर रियासत के सूबेदार थे कोई राजा नहीं थे एक, एक सामान्य कोई राज परिवार में जन्म नहीं था शिवाजी का उनके पिता सूबेदार थे लेकिन उन असुर के साथ किस नीति का प्रयोग करना चाहिए इस बात का विवेक शिवाजी ने रखा और छल पूर्वक बलपूर्वक ऐसा युद्ध उनके साथ किया कि अकेले शिवाजी ने मुगल सत्ता के पैर उखाड़ दिए अकेले शिवाजी शिवराज विजय में तो यहां तक लिखा है पंडित अंबिकादत्त व्यास ने लिखा है कि मुगल बादशाह सपने में शिवाजी को देखते थे उनके कपड़े खराब हो जाते इतना भय हो गया शिवाजी से ये कब कहां कैसे आ जाए कोई पता नहीं और यदि इस कूटनीति का प्रयोग नहीं करते तो शिवाजी को विजय मिलती समय पर राजा को कूटनीति का भी प्रयोग करना चाहिए राजनीति का अंग कूटनीति भी है पर सावधानी ये रहे कि कि कि कूटनीति के काल में सर्वजन सर्वजन हित और सुख की भावना उसके भीतर बनी रहे कि ये हम रहे हम इसलिए कर हैं कि इन दुष्टों को थोड़ा सा नियंत्रित करने से इतना बड़ा समाज सुखी हो जाएगा इसलिए हम ये कर रहे हैं और इसमें इन दुष्टों का भी कल्याण है ये ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा दुष्टता करेंगे ज्यादा दुष्टता करेंगे तो ज्यादा समय तक पाप का फल नरक में भोगना पड़ेगा इसलिए इनका भी कल्याण इसी में कि इनका अध्याय समाप्त तो हो जाए और इनके न रहने से सारा समाज सारा राष्ट्र सुखी होगा ये भावना आज के शासकों के भीतर आ जाए तो भारत भारत हो जाए भारत भारत हो, हो स्पष्ट जो राष्ट्र विरोधी है उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं। उनकी सेवा शुश्रूषा में भारत के गरीबों की गाढ़ी कमाई खर्च की जाती है अरबों रुपए खर्च किया जाता है शायद मिथिला में जमाई का आदर बहुत अधिक होता है जमाई से भी ज्यादा आदर उनको सरकार देती है उनको सुख सुविधा प्रदान करती है किस लिए क्यों राजनीति नहीं है यह देश का दुर्भाग्य है और उसका उसका फल भी हम लोगों के सामने उग्रवाद आतंकवाद बढ़ रहा है कि घट रहा है निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, तो भगवान ने जो उपदेश दिया है उसमें दोष नहीं देखना चाहिए इसलिए हमको यह बात कहनी पड़ी देवता गए दैत्यों दैत्यों के के पास भगवान भगवान की आज्ञा मानकर ने भी सहयोग किया और अब मंदराचल को उखाड़ने लगे उखड़ा नहीं तब जिन हरी भगवान के अवतार का हरि भगवान प्रकट हुए और भगवान ने बाए हाथ से दस हजार योजन ऊंचे मंदराचल को उठाया गर्भ की पीठ पर विराजमान किया और ले जाकर क्षीर समुद्र के मध्य में स्थापित कर दिया सुकी नाग को प्रार्थना की आप रस्सी बन जाइए वास्की नाग रस्सी बन गए गई तीर्थराज प्रयाग में एक जगह है वासुकीनाथ बासुकीनाथ है ना तीर्थराज प्रयाग का एक प्राचीन तीर्थ है वासुकीनाथ तो यह कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद वासुकीनाथ को भगवान ने सम्मानित किया और, और उनको नागराज के पद पर अभिषिक्त किया और तीर्थराज प्रयाग, प्रयाग, प्रयाग का निवास किया इसलिए तीर्थराज प्रयाग के प्रधान देवता उन्हें प्रयाग, प्रयागम माधवम सोमम बाजी ये पांच तीर्थ इनको वंदन करना चाहिए वाष्पी नरोपकार में जो अपना योगदान देते हैं वे सबके पूज्य हो जाते हैं बासुकीनाथ की पूजा होती है आज भी बासुकीनाथ महा विराजमान शरणम तो समुद्र मंथन आरंभ हुआ मदराचल नीचे जाने लग गया और महाराज सबसे पहले भयंकर विष्व उत्पन्न हुआ भगवान शंकर ने सबकी प्रार्थना स्वीकार करके विश्व का भक्षण किया तथकली कृत्य व्यापी हाला कृपया भूत भावना भगवान शंकर ने विश्वान किया रा कहकर राह खोला और मां कहकर मुख बंद कर लिया और हृदय में हमारे श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं ये विष उन्हें पीड़ा पहुंचाएगा ऐसा विचार करके उस विष को अपने कंठ में ही रोक लिया भगवान का नाम नीलकंठ हो गया बोलो नीलकंठ भगवान की जी श्री गोपालाचार्य जी बहुत अच्छा भाव देते थे वो कहते थे कि जैसा भाव शंकर जी ने सोचा कि जहर को नीचे उतारने से ठाकुर जी को पीड़ा होगी ऐसा भाव प्रत्येक वैष्णव स्वीकार कर ले तो फिर उसकी वैष्णवता बच जाएगी ये क्या है श्री गोपालचार्य जी महाराज कहते थे काम क्रोध लोभ आदि के जो विकार हैं वे जहर है कभी कोई नाटक करने के लिए जरूरत पड़ जाए तो मुंह से नाटक कर देना क्रोध का पर इस क्रोध के जहर को नीचे मत उतरने देना हृदय में मत उतरने देना क्योंकि हृदय में ठाकुर जी विराजे हैं ये जहर उन्हें पीड़ा देगा ये विचार वैष्णव कर ले तो उसका हृदय निर्विकार हो जाएगा ये भगवान शंकर ने प्रेरणा दी जरत सकल सुर विषम गरल पान किया ही मति मंद को समुद्र मंथन आरंभ हुआ मद्राचल नीचे जाने लग गया देवता दैत्य बोले महाराज बड़ी समस्या विघ्न पर विघ्न आ रहे हैं भगवान ने कहा तुमने गणेश जी का पूजन किया अरे विघ्न भगवान गणपति हैं इनके पूजन के बिना तुमने कार्य का आरंभ का किया इसलिए बार बार विघ्न आ रहे हैं। सब गणेश पूजन करो। देवता और दैत्य दोनों को गणेश पूजन में लगा दिया भगवान ने। और जैसे गणेश पूजन पूरा हुआ और पुष्पांजलि अर्पित हुई गणेश भगवान के चरणों में उसी समय भगवान ने एक लाख योजन लंबे चौड़े कच्छप का स्वरूप धारण किया और मद्राचल को पीठ पर उठा लिया मदराचल ऊपर तो ऊपर आ, आ गया चीर समुद्र के ऊपर आ गया अब सब यही समझ रहे थे कि गणेश जी की पूजा का प्रभाव है जो मद्राचल डूब गया था वो तो ऊपर आ गया कच्छप अवतार हो गया ये किसी ने नहीं जाना देखो काम ठाकुर जी ने किया और यश किसको प्रदान किया गणेश जी को भगवान का प्रत्येक चेर शिक्षा लेने योग्य रहे काम करो पर यश लेने की भावना खुद मत रखो यश दूसरे को प्रदान करो श्रेय दूसरे को दो उसी में तुम्हारा यश सुरक्षित होगा भले ही अवतार को किसी ने नहीं जाना लेकिन कच्छप भगवान का यश आज तक सुरक्षित है कि नहीं ये सब जानते हैं कि कच्छप भगवान ने ही मदराचल उठाया और पूजा गणेश जी की हाथ से करवा दे में तो पूजा किसी की करवा दो अरे नहीं, नहीं, नहीं इनको श्रेय इन्होंने किया खुद पीछे रहो है लेकिन पीछे रहने के बाद भी आपकी गरिमा तो बनी रहेगी हाँ आपने अपने सहयोगियों को पीछे कर दिया और माला पहनने के लिए खुद नार आगे बढ़ा दी तो एक दिन वे सहयोगी ही आपको नीचा दिखा देंगे इसलिए खुद श्रेय लेने की भावना मत रखो भारत वर्ष में जितने बड़े बड़े आंदोलन विफल हुए उन सारे आंदोलन आंदोलनों के मूल में था खुद श्रेय लेने की भावना जिस किसी राजनीतिक धार्मिक आंदोलन में खुद श्रेय लेने की भावना किसी भी व्यक्ति के भीतर आ गई वही वो सारा विफल हो गया हम नाम नहीं गिनाएंगे कौन कौन से आंदोलन विफल हुए लेकिन खुद श्रेय लेने की भावना से विफल हुए भगवान शिक्षा देते हैं लंका विजय भगवान की कृपा से हुई बंदरों की ताकत थी क्या लोक विजयी रावण से लड़ने की किसकी ताकत थी लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं हे महर्षि वशिष्ठ जी महाराज गुरुदेव भगवान ये सब सखा सुन मुनि मेरे बे समर सागर कहू बेरे ये सब हमारे बंदर भालू सखा हैं ये राम रावण युद्ध तो एक समुद्र के समान था ये बेड़ा बन गए जहाज बन गए हमने कुछ नहीं किया बंदरों के मन में आया कि भाई भगवान तो बहुत बड़ा हमारी कर रहे हैं पर बड़े बड़े दैत्यों को असुरों को रावण कुंभकर्ण मेघनाद आदि को तो इन्हीं ने मारा अपना तो, तो कहीं नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो महाराज जी उस समय ठाकुर हाँ, जी ने उनका मनोभाव समझ लिया बोले ये काम भी हमने नहीं किया किसने किया बोले गुरु वशिष्ठ हमारे इनकी कृपा धनुजन मारे इनकी कृपा से असुरों का संहार किया बड़े बड़े असुर को मारने का काम गुरु जी की मंत्र शक्ति कृपा शक्ति ने किया और छोटे छोटों को आप लोगों ने मिलजुल के खत्म कर दिया हम तो तमाशा देखते रहे ये सब श्रेय आपको है और गुरुजी जी को यही बात जो कुछ श्रेय है भगवान को है गुरु महाराज को है माता पिता को है ऐसा समझो और हमारे सहयोगियों को हम कौन चीज है इस भाव में जियोगे तो दोष नहीं आएंगे कार्य करने पर भी अहंकार नहीं आएगा और अहंकार नहीं आएगा तो हम सारे दोषों से बच जाएंगे। शिव वृंदावन बिहारी कच्छप भगवान जय। पुनः समुद्र मंथन हुआ और अब मंथन में हविर धानी भगवती कामधे नु माता प्रकट हुई बोलो गौ माता की जय ध्यान से सुने गौ माता का प्राकट्य कब हुआ तारीख बता तिथि कार्तिक अमावस्या जिसको दीपावली कहते हैं दिवाली कहते हैं दीपावली की पावन तिथि पर प्रातः काल समुद्र मंथन से आदि गौ सुरभि माता प्रकट इसलिए दीपावली के दिन दो का प्राकट्य प्रातः काल सूर्य का प्राकट्य है और प्रदोष वेला में भगवती महालक्ष्मी का प्राकट्य है इसलिए प्रदोष काल में लक्ष्मी का पूजन होता है और प्रातः काल में गोमाता का पूजन होता है अब दुर्भाग्य ऐसा आया है कि लक्ष्मी पूजन तो पूरे भारतवर्ष में जहां जहां लोग भारतीय संस्कृति के मानने वाले लोग हैं करते हैं भारत की धरती के बाहर भी भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन करते हैं लेकिन गो पूजन बंद हो गया अभी क्षेत्रों में है संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र में मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड के क्षेत्र में अभी भी यह परंपरा है दीपावली के दिन गोपालक पालक लोग प्रातःकाल अपनी गौ माता का स्नान कराते हैं उसके एक दिन पहले तक ही उनको खूब सजा दजा के सब तैयार कर देते हैं और दिवाली के दिन सवेरे स्नान करा के बढ़िया कपड़े से शरीर पोंछ को गोमाता के शरीर में सुगंध लगा के उनके श्रृंगों में घी लगा करके और गेरू और रोली और हरिद्रा इससे गाय के श्रीअंग का श्रृंगार करके नई झूल नए सब श्रृंगार करके प्रातकाल गौ का पूजन करते हैं और उस तिथि को प्रातःकाल गौ माता को धोते नहीं है बछड़ा बछिया को झिकके पीने देते हैं भैंस रखने वाले लोग भैंस को भी स्नान करा के पूजन करते हैं और भैंस के पड्डा पडिया को भी धोते नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं वो झिक्के पी उसको तो वहां की भाषा में एक कहावत है कि दिवाई के चौखे पड़ा नहीं मतदा दीपावली को बेचारे को भरपेट पड़ा को पीने के लिए मिल गया पड्डे को तो दीपावली को पीने से वो मोटा थोड़ी हो जाएगा लोग कहावत कहते हैं कि एक दिन खिला दिया किसी को तो उससे क्या लाभ होगा इस अर्थ में मुहावरे का प्रयोग करते हैं तो दीपावली के दिन लक्ष्मी के पूजन तो अवश्य होना चाहिए वह समृद्धि के अधिष्ठात्री हैं पर ध्यान रहे गौ अग्रजा है और लक्ष्मी अनुजा है इसलिए आप गाय का पूजन किए बिना लक्ष्मी का पूजन करेंगे तो लक्ष्मी आएगी तो शरीर सही पर उल्लू पर बैठकर आएगी और प्रातः काल यदि गोमाता का विधिवत पूजन करेंगे घर में भारतीय देसी गाय रखेंगे जर्सी नहीं दोगली नहीं विदेशी नहीं गाय के जैसा दिखने वाला पशु नहीं विशुद्ध भारतीय देसी गाय, गोरलक्षणम वो गाय जिसमें शास्त्रीय घटित तो होता है उस गाय को अपने घर में रखेंगे तो दिवाली के बढ़िया स्नान करा के गौ माता का पूजन करेंगे आरती करेंगे गो ग्रास अर्पित करेंगे और फिर सायंकाल को भगवती लक्ष्मी का पूजन करेंगे तो लक्ष्मी जी आएंगी जरूर घर में पर उल्लू पर बैठकर नहीं आएंगी किस पर बैठकर कर आएंगी गरुड़ी पर बैठकर आएंगी और गरुड़ी पर बैठकर आएंगी तो अकेली नहीं आएंगी नारायण भगवान के सहित आएंगी अब आप लोग बताओ उल्लू पर बैठी हुई लक्ष्मी जी को घर में लाना चाहते हो कि गरुड़ूढ़ नारायण के सहित लक्ष्मी जी को घर में बुलाना चाहते हो उू उलूक वाहनी को अपने घर में बुलाने वाले अपना हाथ उठा दे अरे उल्लू वाली लक्ष्मी जी को कोई नहीं चाहता राम राम और नारायण के साथ गरुड़ पर विराजमान हो क्या मैं लक्ष्मी जी कौन कौन चाहता अरे हाथ को तो सबने खड़े कर दिए पर गौ पूजन नहीं करोगे तो उल्लू पर बैठ के लक्ष्मी जी आए इसलिए हाथ खड़े किए हैं इसका मतलब है अब जब दिवाली आएगी तो प्रातःकाल विधि पूर्वक गौ माता का पूजन करना तब काल को लक्ष्मी पूजन करना उत्तम तो है अपने घर में जैसे आपने गाय रखी ऐसे घर में गाय रखे वो न हो सके तो गौशाला में जाकर भारतीय देसी गाय का पूजन जाना गो पूजन करना उस समय गो माता के संपूर्ण शरीर के अंग प्रत्यंग में देवताओं ने निवास किया ध्यान से सुने गाय में संपूर्ण तीर्थ संपूर्ण ऋषि संपूर्ण वेदादि शास्त्र और संपूर्ण देवताओं ने निवास किया है इसलिए गाय पूज्य नहीं है गाय अत्यंत पवित्र है इसलिए अपने को धन्य बनाने के लिए देवता ऋषि और शास्त्रों ने गोमाता के तीर्थों ने गोमाता के शरीर में निवास किया है इसलिए जहां गाय रहती है अड़सठ करोड़ तीर्थ वहां रहते हैं संपूर्ण देवता रहते हैं रोम रोम में गोमाता के तीर्थ हैं रोम रोम में गोमाता के देवता है इसलिए शास्त्र में लिखा है कि गाय पर कोई प्रहार करे डंडे से अथवा हाथ से तो जितने रोएं टूट जाएंगे उतनी हजार वर्ष तक रौरव नरक की यातना भोगनी पड़ती है इसलिए भैया गाय पर कठोरता का व्यवहार ना करें गाय पर प्रेम का व्यवहार करे लोभ नहीं रखे दूध का दूध दे तो दूध तो देगी ही वो पर मान लो कथन नहीं भी दे रही है तो भी स्नेह प्रेम से गाय को जीतने का प्रयत्न करे कठोरता गाय प्रण दिखावे गाय मूल है भारतीय संस्कृति का मूल गाय है गाय के बिना भारतीय संस्कृति सुरक्षित नहीं है श्रीवृंदावन बिहारी सब देवी देवताओं ने निवास कर लिया लक्ष्मी जी संज्ञा को प्रकट हुई थी इसलिए लक्ष्मी जी पीछे रह गई लक्ष्मी जी ने कहा मैं तो रहेगी अब तो जगह खाली नहीं है सब रोम रोम भर गया मैं कहा रहूं। गो माता ने कहा लक्ष्मी तुम हमारे गोबर में निवास करो लक्ष्मी जी ने गोबर में निवास किया गो मे वसते लक्ष्मी साक्षात भगवती महालक्ष्मी गाय के गोबर में गोमूत्र में गंगा जी और गोबर में लक्ष्मी जी का निवास गंगा जी पीछे रह गए थे गंगा जी क्यों रह गई थी पीछे गंगा जी ने सोचा मैं सबसे बड़ी हूँ बिना बुलाए नहीं जाऊंगी और जब लक्ष्मी जी भी बुलाए आ गई तो गंगा जी को भी आना पड़ा अब मैं बोले आप मूत्र में निवास बोलो गंगा मैया की लक्ष्मी मैया की उस समय ऋषियों ने निश्चय किया गो माता का पूजन करके की कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से नौवी पर्यंत गोमाता की उपासना जो श्रद्धा पूर्वक करेंगे उनके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे यह गोमाता का व्रत ऋषियों ने निश्चित किया गोतंत्र नामक प्राचीन ग्रंथ में जैसे रुद्रयामल है रुद्रयामल प्राचीन ग्रंथ है ऐसे ही गोतंत्र नामक आगम ग्रंथ है उस ग्रंथ में यह वर्णन है कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा जिसको गोवर्धन पूजा कहते हैं वो गो पूजा है, है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा और गोपाष्टमी को गोचारण होता है और फिर नौमी आती है तो प्रतिपदा से नौमी तक व्रत है गो माता का इसको, इसको शास्त्रों में गो नवरात्रि कहा गया हम पथमेड़ा में दुग्ध कल्प कर रहे थे गो दुग्ध कल्प और उस समय बहुत से ग्रंथों को देखने का अवसर मिला क्योंकि और कुछ काम था नहीं तो ग्रंथागार से पुस्तक मंगा मंगा करके उलट पलट करते रहते थे वीर मुत्रोदय देखने को मिला और गोतंत्र भी वहीं देखने के लिए तो उसमें हमने महाराज को कहा कि महाराज इतनी महिमा गो नवरात्रि की और गो नवरात्रि कोई कहता नहीं सुनता नहीं कोई जानता नहीं बोले तो ठीक है प्रथम गो नवरात्रि मनाया जाए और अब तो बड़े रूप में गो नवरात्रि महोत्सव हो रहा है दो 11 में हुआ मनोरमा गोलोक तीर्थ में फिर 2012 हजार बारह में गिरराजी में हुआ श्री मुरारी बापू जी ने कथा कही मानस धेनु और तीसरा गो नवरात्रि महोत्सव 2013 वाला फिर मनोरमा गोलोक तीर्थ में है हम भी वहां नौ दिन गो नवरात्रि के अवसर पर रहेंगे और वहां इस बार गो भक्तमाल की कथा होगी गो भक्ति तो लिए आप लोग सादर निमंत्रित हैं आप लोग वहां जाकर के महान गो तीर्थ में दर्शन भी कर सकते हैं और उस गो नवरात्रि महोत्सव का आनंद ले सकते हैं कथनचित आप न भी जा सके और भगवान कृपा करें आपके ऊपर तो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक आप अपने घर में ही रोज भारतीय देसी गाय के दूध दही आदि का सेवन करते हुए नित्य गोमाता का अपने हाथ से पूजन अपने हाथ से गोग्रास अर्पण गोमाता की परिक्रमा और सुरभि मंत्र का जप श्री सूरभ्य नमः ये सूरभि मंत्र है इसका जप ये करेंगे तो नौ दिन इस व्रत को करने से सारी कामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी और कोई कामना नहीं होगी तो भगवान के चरण कमलों में आपका अनुराग हो जाएगा ये व्रत है गोपाल जी प्रत्यक्ष चमत्कार पिछली बार हमने गो का देखा दीन मधुदास जी को स्मृति है वाजपेयी जी के एक हमारे आप भी जानते हैं वाजपेयी तो जी उनके भाई के ऊपर ऐसा संकट आ गया एकदम दूर दूर तक उनका कहीं कोई रंचमात्र अपराध नहीं था पर कुछ लोगों ने ऐसा षड्यंत्र किया एक संस्था को लेकर के और, और वो भीतर चले बड़े सज्जन आदमी बड़े परोपकारी साधु प्रकृति के अब वो दोनों आए उनके भाई बोले महाराज बड़े परेशान हैं क्या करें हमारी तो बड़ी इच्छा थी कि गिरराजी हम गो नवरात्रि में भाग लेकर के जप करेंगे हम तुम घर ही रहो पर ये सुरभि मंत्र गो नवरात्रि का जप अपने भाई के लिए करो वो महाराज गए किसी दूसरे को नहीं बुलाया खुद ही दोनों पति पत्नी ने जप किया और किसी से फिर गुहार नहीं की अपनी तरफ से कोई प्रयत्न नहीं किया और, और सरकार, सरकार की ओर से ही निर्दोष प्रमाणित होकर के वे नवरात्रि होने के पहले पहले घर आ गए ये प्रत्यक्ष चमत्कार पिछले वर्ष हुआ तो इसलिए प्रत्यक्ष अनुभव है सुरभि संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली गोमाता साक्षात भगवती का स्वरूप है बोलो गौ माता की ये गो नवरात्रि व्रत की कथा आई इस कथा को सुनाने का हमारा प्रयोजन यही है कि आप लोग गो नवरात्रि अवश्य करें दो नवरात्रि तो चैत्र और आश्विन वाली करते ही हैं पर गो नवरात्रि करें और गो नवरात्रि का एक लाभ यह है कि यदि उसको आप ठीक ढंग से तो गो भक्ति की जो चेतना है वो सब लोगों में जग जाएगी आप नौ दिन तक गौशाला में जाइए और लोगों को ले जाइए आरती पूजा कीजिए व्रत कीजिए कुछ उस संबंधी प्रवचन हो में उससे क्या लाभ होगा उससे लाभ होगा लोगों के मन में गाय का स्थान होगा आज गाय हृदय में नहीं है हृदय से गाय निकल गई इसलिए गाय की उपेक्षा होगी गाय हमारे मन में बसे कैसे बसेगी गो सेवा से गो उपासना से गो भक्ति के चरित्र सुनने से गाय हमारे मन में बसेगी बोलो गौ माता की इसके बाद फिर मंथन हुआ एरावत हाथी निकला गौ ऋषियों को दे दी गई और एरावत हाथी, इंद्र ने ले लिया, ने ले लिया लिया घोड़ा अप्सराओं को स्वर्ग में भेज दिया कल्पवृक्ष प्रकट हुआ नंदनबन में लगा दिया गया कौस्तु तो मणि प्रकट हुई भगवान ने कंठ में धारण कर ली और फिर लक्ष्मी जी प्रकट हुई आड़ा चमत्कारी श्लोक है भागवत जी के अष्टम स्कंध का चाहे जैसी आर्थिक किसी व्यक्ति व्यक्ति पर आ जाए, व्यापार में सब तरह की आती हैं, कई बार बहुत नीचे व्यक्ति चला जाता है, और वो सोचता है कि अब हमारे ऊपर उठने का कोई साधन नहीं है उस समय भी कोई भागवत जी के अष्टम स्कंध का केवल अष्टम स्कंध का इस श्लोक से संपूर्ण लगा करके पारायण करे तो सद्या उसके संकट का नाश होगा और लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए त्री रमा भगवत कांतिया सौदामिनी यथा ये मंत्र है इसका भगवती लक्ष्मी प्रकट हो गई अपनी कांति से दसों दिशाओं को आलोकित कर दिया अनुष्ठान करें और जहां कहीं अपना स्थल है वहां इस मंत्र को सिंदूर से अंकित करें तो लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त तो होगी श्री वृंदावन विहारी लक्ष्मी जी को सब चाहते थे पर लक्ष्मी जी किसी के पास नहीं गई केवल एक थे नारायण भगवान वो नहीं चाहते थे वो निरपेक्ष थे लक्ष्मी जी ने कहा सब हमको चाहते हैं पर इस सभा में नारायण भगवान है जो किस हमको भी नहीं चाहते लेकिन फिर भी मैं इन्हीं के चरणों का आश्रय लूंगी कहकर भगवती लक्ष्मी ने वरमाला भगवान के कंठ में धारण करा दी बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की तो लक्ष्मी जी का प्राकृत भी अमावस्या को और लक्ष्मी जी ने वरमाला भी इसलिए लक्ष्मी नारायण दोनों का ही पूजन होना चाहिए जय जय श्रीराधे इसके बाद भगवान धनवंतरी प्रकट हुए बोलो धनवंतरी भगवान की उनके हाथ में अमृत का कलश था बहुत ध्यान से सुने भगवान ने देवताओं को कहा जरूर था कि तुम ऐसा व्यवहार करो लेकिन आप बिल्कुल सत्य माने यदि दैत्यों ने छल नहीं किया होता तो भगवान उनकी भी बुद्धि शुद्ध कर देते उनको भी अमृत पिला देते लेकिन बेईमानी की शुरुआत देवतियों ने की अमृत का कलश लेके भगवान खुदाए पिलाने के लिए उन्होंने भगवान के हाथ से छीन लिया धनवंतरी भगवान के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया सोचना चाहिए था कि प्रस्ताव तो देवताओं का था और परिश्रम भी देवताओं ने समान रूप से किया है तो हम अकेले क्यों पिए पर अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था ना आसुरी प्रवृत्ति यही है खुद सुखी होने की भावना रखना यह आश्री प्रवृत्ति है और सबको सुखी करके स्वयं सुखी होने की प्रवृत्ति ये दैवी प्रवृत्ति है तो महाराज वो दैत्य लेकर के भाग गए और पिया उन्होंने भी नहीं अहम पूर्वम अहम पूर्वम नत्वम नत्वम अहम अहम तू कैसे पिएगा तू नहीं मैं मैं नहीं तू इसी झगड़े में पड़े रहे नहीं पीती देवताओं का सबसे सुंदर अभ्यास कोई समस्या, समस्या आए तो सीधे भगवान के पास जाते बोले महाराज अब इनसे लड़ाई कौन हम शक्ति से जीत नहीं सकते सत्ता इनके हाथ में है शासन इनके हाथ में है अब आप ही मेरे सहारे हो कृपा करो भगवान ने कहा चिंता मत करो भगवान तुरंत मोहिनी बन के आ गए बोलो मोहिनी भगवान की समुद्र मंथन में चार अवतारे हरी अवतार कच्छप अवतार धनवंतरी अवतार और चौथा मोहनी अवतार मोहनी अवतार भगवान ने भैया भगवान के जैसा भक्त वत्सल और कौन होगा अपने आश्रितों की रक्षा के लिए उन्होंने स्त्री बनना स्वीकार कर लिया वो भी स्वेच्छाचारणी स्त्री का स्वरूप कोई कुलवधू थोड़ी बने भगवान भगवान ने खुद का में स्वयं नहीं ऐसा श्रृंगार था भगवान का ऐसी चटक मटक चाल थी जिससे लगता था कि कोई ऐसी घूमने फिरने वाली स्त्री है इस रूप में भगवान आया ऐसा शरणागतों पर अनुग्रह करने वाला भगवान को छोड़कर और कोई दूसरा नहीं जो अपने आश्रतों के लिए स्त्री भी बन जाए पर ठाकुर जी ने कह दिया था तुम मत देखना हमारी तरफ नहीं चक्कर में फंस जाओगे तुम तो राम राम करना नीचे सिर करके और दैत्यों को हम सबको जैसे को तैसा इन्होंने अन्याय किया ना तो इसका फल इनको हम देंगे भगवान छम छम करते हुए सामने प्रकट हो दैत्यों का झगड़ा खत्म बोले रे हम बेकार झगड़ रहे हैं अमृत के ऊपर सच्चा अमृत तो ये है कितनी सुंदरी आज तक ऐसा हमने देखा ही नहीं इतनी सुंदरी वाह धन्य है देखो गयम कश्यपा यादा हम कश्यप जी के बेटा हैं। वो पूछ रहे थे क्या भगवान क्या कि आप किसके बेटा हो भगवान पूछ नहीं रहे थे किसके बेटा हो अपनी ओर से बता रहे हैं मान लो मानो वो कह रहे हैं हम अच्छे खानदान के हैं हम भी ऋषि पुत्र हैं ये देवताई ही कश्यप जी के बेटा नहीं हम भी उन्हीं के बेटा हैं। भले ही थोड़े काले कलूटे हैं कुरूप है देखने में लेकिन कुलीन है हम भी हमसे ब्याह कर सकती हो उनके के कहने का मतलब ब्रातरा भाई भाई हैं हैं हैं बड़े तो झगड़ा क्यों कर रहे हैं आप लोग बोले अमृत के लिए झगड़ा कर रहे हैं तो हम भाई भाई का झगड़ा खत्म करके अमृत पिला दो बोले इधर तो तुम कहते हम कश्यप जी के बेटा हैं और इधर तुम हमारे जैसी स्त्री पर विश्वास करते हो जिसका पता नहीं कहाँ पैदा हुई कौन बाप है कौन मैया है कहा से आई तो, तो अज्ञात कुलशील नाम वाली स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए असुर बोले अरे तुम पर हमें पूरा विश्वास है और, और इससे ज्यादा क्या होगा ले अमृत का कलश उन्होंने सोचा अमृत का कलश दे देंगे तब तो विश्वास हो जाएगा दे दिया अमृत का कलश अपने हाथ से ही उनके हाथ में भगवान प्रसन्न हो गए। बोले नहीं नहीं रखो रखो अपने पास नहीं नहीं आप ही रखो इसको देखो मैं तो दूध का दूध पानी का पानी करूंगी ये देवता भी तो आपके भाई हैं भाई तो हैं हम दोनों को पिलाएंगे मृत वो चाहते नहीं थे कि देवता मृत पिए पर उन्होंने सोचा कहीं ये नाराज ना हो जाए इसलिए कहा कोई बात नहीं पिलाओ तो देखो तुम लोग स्नान करो स्नान करके स्वस्थि करो ब्राह्मणों को कुछ सत्कार करो दान दक्षिणा दो इसके बाद अलग अलग पंक्ति में बैठ जाओ पुण्यावाचन करो अलग अलग पंक्ति में बैठो आ फिर में सबको पिलाऊंगी ऐसा वाणी का जादू ठाकुर जी के था सब नहा धो के बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन के अलग अलग लाइन में बैठ गए और भगवान देवताओं को अमृत परोसने लगे अमृत पिला रहे थे देवताओं को और मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रहे थे असुरों असरो देवताओं की ओर नहीं देख रहे थे तिरछी चितवन से मुस्कुराते हुए दैत्यों की ओर देख रहे थे वे दैत्य बेचारे कठमुल्ला बने बैठे थे वो सोच रहे थे कि ये जो है ऊपर का पतला पतला अमृत तो पिलाएगी देवताओं को और नीचे का बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा होगा वो हमको पिलाएगी क्यों इसका प्रेम देवताओं की तरफ नहीं है हम बड़े खूबसूरत हैं देखो हमारी ओर देख रही है पर एक बंगला भाषा की कहावत है अधिक भक्ति चोरेर लक्षण ज्यादा भक्ति दिखाना ये चोर का लक्षण है तो राहु सिंह का बेटा राहु वो समझ गया कि ये बहुत ही ज्यादा भक्ति दिखा रही है हम लोगों के प्रति हम लोग इतने सुंदर तो है न क्या बात है देवताओं की ओर नहीं देखती हमारी ओर देखती अरे कहीं छल होगा वो तुरंत देवता बनकर के सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गए अरे बैठ नहीं था तो कहीं अंधेरे में बैठता सूर्य और चंद्र के बीच में जाकर बैठ गया उजेले के बीच में जाकर बैठा कैसे छिपे भगवान जानते हैं कि ये राहुल है लेकिन पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए पंक्ति में अपना दुश्मन भी आके बैठे उसको भी बिना भेदभाव के प्रेम पूर्वक जीवाना चाहिए पंक्ति में यदि आप सोचते हैं कि हमारा मित्र है इसको चार लड्डू देंगे और ये तो ऐसे चलाया बिना बुलाए इसको तो दो ही लड्डू दे के कहेंगे जाओ तो महाराज पंक्ति भेद करने वाले मानना शास्त्र में लिखा है जो लोग पंक्ति भेद किसी जन्म में करते हैं उस अपराध से उनकी एक आंख राम राम हो जाती है उनको एकाक्षी बनना पड़ता है भले इस जन्म में पंक्ति भेद न किया हो लेकिन एक आंख वाले ने जरूर कभी न कभी पंक्ति भेद किया इसलिए एक आंख ठाकुर जी ने ले ली तो अब तो कम से कम पंक्ति भेद न करो नहीं तो एक आंख गायब हो जाएगी पंक्ति भेद करने वाला एकाक्षी होता है काना होता है और आग लगाने वाला अंधा होता है शास्त्र इसलिए चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए आप कभी किसी दुश्मन के घर पर हम बम विस्फोट कर देंगे फूंक देंगे आग लगा देंगे ये नरक में तो भोगना पड़ेगा उसका परिणाम फिर जन्मांध के रूप में जन्म होगा इसलिए ये सब पाप नहीं करना चाहिए इनसे बचना चाहिए भगवान ने पिला दिया मृत लेकिन जब सूर्य चंद्र ने कहा कि ये तो दुष्ट राहू है तो भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सुरच्छेद कर दिया ये अमृत पी चुका था इसलिए मरा नहीं धड़ केतु हो गया और सिर राहु हो गया देखो पहले सात ही ग्रह थे पर ये देवताओं के बीच में बैठकर राहु ने अमृत पी लिया थोड़ी देर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम देवताओं में ही रहो नवग्रह में उसका स्थान हो गया राहु और केतु इसलिए अच्छी संगति में बैठना चाहिए भगवान तो अंतर्धान हो गए और वे दैत्य कहने लगे कि वो मोहिनी कहाँ गई बोले वो मोहिनी नहीं थी तब कौन थे बोले वो तो श्याम सुंदर थे मोहन थे मोहिनी नहीं थी वो तो श्री मदन मोहन श्याम सुंदर थे और छल चल करके चले गए विष्णु हमारे लिए तुम स्त्री तक बन के आ गए अभी देखता हूं दैत्यो को देवताओं को दैत्य अस्त्र दैत्यस्त्र लेकर देव शक्ति पर टूट पड़े लेकिन देवता भगवान के हाथ से अमृत पीकर बलवान हो गए थे खदेड़ दिया दिया दैत्यों को समाप्त कर दिया। उस समय नारी ने दैत्यों की रक्षा की बड़ी विशेष बात नारजी ने भागते हुए व्याकुल दैत्यों की रक्षा के लिए नारजी प्रकट हो गए बस खबरदार परिश्रम पूरा करवा लिया और इनको मार रहे हो खदेड़ रहे हो ठीक नहीं है आगे बढ़कर आप कुछ इनका करोगे तो हम शाप दे देंगे देवता चलेगा इसका मतलब है भगवान के व्यवहार में भले ही किसी काल में पक्षपात आ जाए पर संत के व्यवहार में कभी पक्षपात आता नहीं इसलिए नारी का सब जगह आदर है असुर भी कहते आओ गुरु महाराज और देवता तो उनका करते ही सब जानते हैं नारजी का अपना स्वार्थ नहीं है ये सबका सबके साथ न्याय चाहते हैं ये नारजी की विशेषता है दैत्यों ने पुनः की कृपा से पुनर्जीवन प्राप्त किया और बलि ने यज्ञ किया यज्ञ में अग्नि के कुंड से रथ प्रकट हुआ और दैत्य देवलोक पर आक्रमण कर दिया देवराज इंद्र ने बृहस्पति से पूछा गुरु जी हमने तो बली का मस्तक काट दिया था। ये जीवित होकर फिर से युद्ध करने कैसे आ गया? तुम इंद्रपद पाकर मतवाले हो हो गए, गए। भोग में मस्त हो गए। तुमने आगे की बात नहीं सोची। और इन्होंने ब्राह्मणों की कृपा से पुनर्जीवन प्राप्त किया है और अब ये इतनी शक्ति लेकर आए हैं कि तुम्हारे शरीर के सैकड़ों इंद्र भी इनका मुकाबला नहीं कर सकते बोले फिर क्या कहें बोले भाग जाते बिना युद्ध के ही स्वर्ग खाली करके देवता भाग गए और स्वर्ग लोक पर बलि का अधिकार हो गया इंद्रासन पर बैठना चाहते थे शुक्राचार्य ने का नहीं इंद्रासन पर वही बैठ सकता है जिसने विधि पूर्वक सौ अश्वेध यज्ञ किए हो और तुमने अभी एक भी अश्वमेध नहीं किया इसलिए तुम इस पर नहीं बैठ सकते सौ अश्वेध यज्ञ करने की बात बैठ सकते हो भ्रघुक भड़ोच भरूच है ना गुजरात में सूरत के पास ही है भरूच है वहां नर्मदा के तट पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली एक प्रमाण यह है कल से, और दूसरा प्रमाण यह भी है कि बलिया बामन भगवान का बक्सर में जन्म हुआ और बली से बलिया गंगा जी के किनारे वहां यज्ञ हुआ और वहां भगवान, भगवान ऐसा भी वर्णन मिलता है किसी कल्प में ऐसा भी होगा तो में यज्ञ का दीक्षा ले ली और इधर श्री माता ने कश्यप भगवान की कृपा से पयोव्रत का अनुष्ठान किया फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से द्वादशी तक जो व्रत किया जाता है भारतीय देसी गाय के दूध को पीकर के व्रत किया जाता है इस पयो व्रत का बारह दिन का कोई विधि पूर्वक अनुष्ठान कर ले तो भी पुत्रवती हो जाए। इसका बड़ा दिन में भागवत जी का पारायण का अभिषेक करें और दूध पीकर के ही रहे और खीर से आहुति दे तो इस व्रत के प्रभाव से जो पुत्रहीन है उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है ऐसा ये दिव्य व्रत है भगवान बामन प्रकट हो गए भाद्र शुक्ल पक्ष है द्वादशी तिथि है श्रवण नक्षत्र है मध्यान्ह अवजित मुहूर्त में भगवान बामन प्रकट हो गए बोलो बामन भगवान की कहा प्रकट हुए बामन भगवान बक्सर में बामनेश्वर महादेव है वहां आज भी और विष्णु पुराण बामन पुराण के अनुसार बामन भगवान की प्राकृत स्थली वही है और इस बात को धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी भी स्वीकार करते थे और पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज भी स्वीकार करते थे डोंगरे जी तो स्वयं जाकर के बामनेश्वर का पूजन उन्होंने किया यहाँ भगवान बामन की प्राकट स्थली है बोलो बामन भगवान की भगवान लीला करने आए थे इसलिए बहुत दिनों तक दूध पिया हो गुटरवन चले हो वो सब नहीं किया जन्म लेते ही भगवान यज्ञोपीत की अवस्था के योग्य हो गए बटुक रूप में हो गए भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ है आदिति माता ने लंगूटी बांधी है कश्यप जी ने मूज का आड़बंद मेकला बांधी है बृहस्पति जी ने जनेऊ धारण कराया है चंद्रमा ने प्लास का दंड दिया है धरती देवी ने पलाश की योगमयी पादुकाएं प्रदान की हैं और आकाश के मान्य देवताओं ने क्षत्र दिया है श्री यक्षराज कुछ ने भिक्षा पात्र दिया है और साक्षात अन्नपूर्णा ने प्रकट होकर के भिक्षा दी है सप्तर्षियों ने कुए दी हैं इस तरह से सब ने भगवान बामन को उपहार अर्पित किए हैं और भगवान बामन वहां से दंड कमंडल लेकर के और भगवान की चले गाम पदे पदे भगवान अपने चरणों के वजन से धरती को झुकाते हुए चल रहे थे ऐसी भगवान की शोभा थी बलि ने उठकर के भगवान का आदर किया और कहा कि आज हमारा यज्ञ सफल हो गया आज आज हमारे पितर हो गए, लगता लगता है है ब्राह्मणों ने आहुति बहुत बढ़िया पद्धति से दी, जो लगता है आप साक्षात ऋषियों का ब्रह्म तेज ही ब्रह्मचारी वेश में उपस्थित हुआ ये नहीं पहचान रहे थे कि भगवान है कोई तेजस्वी भटक ब्रह्मचारी है भगवान ने खूब बड़ाई की बलि बली अब महाराज तुमने जो कुछ कहा तुम्हारे कुल खानदान के अनुरूप है अब बड़े प्रेम से बलि ने भगवान का पूजन किया है चरण दो चरणामृत लिया बोले महाराज आप कुछ लेने आए हैं आज आप जो मांगेंगे वही हम आपको प्रदान कर देंगे भगवान बोले हम संतोषी ब्राह्मण हैं बहुत थोड़ा हमको चाहिए तब तक शुक्राचार्य जी आ गए। अरे बोले बिना यज्ञाचार्य से पूछे तुमने कैसे इस ब्रह्मचारी को देने का वचन दे दिया ये ठीक नहीं है ये जानते हो कौन है बोले ये बटुक ब्रह्मचारी है बोले सामान्य ब्रह्मचारी नहीं है तब ये कौन है वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रश्यपाद तिर जा तो देवान कार्य ये देवताओं का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान विष्णु आए ध्यान से सुने या सुनते ही बलि का हृदय भराया आखिर तो परम नाम जापक प्रद जी का पोता है। भराया, नेत्र से गदगद हो गया हाथ जोड़कर कहा आज मेरी शिष्यता धन्य हो गई और आपकी गुरुता धन्य हो गई आज हमारा यज्ञ सफल हो गया अरे गुरु वही जो हरि ही मिलावे गुरु वही जो विपिन बसावे और गुरु वही जो संत सिवावे इन करने बिन गुरु न करा कहा तीन काम करावे तो गुरु सच्चा और तीन काम नहीं करावे तो गुरु कच्चा भगवान से मिला दे संतों की सेवा में लगा दे और सब कुछ छुड़ाकर श्री अयोध्या वृंदावन चित्रकूट में बसा दे अब ध्यान से सुने गुरुजी ने तो खूब सत्संग दिया प्रेरणा दी पर चेलाई कच्चा चिकना घड़ा है चाहे जितना पानी सब निकल के बाहर चला गया तब गुरुजी का कोई दोष नहीं गुरुजनों के चरणों में अगाध श्रद्धा रखता हुआ मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम इस सिद्धांत का अनुभव करने वाला व्यक्ति गुरुजनों के वचनों में विश्वास करे और साधन करे तो निश्चित से भगवत प्राप्ति होगी इसमें कोई समझे हम आपसे पूछते हैं काश्मीरी बाबा और प्रेम भिक्षु जी महाराज का कितने वर्षों तक का संग हुआ बहुत थोड़ा समय मुश्किल से दो वर्ष इससे अधिक नहीं और किस ऊंचाई को उन महापुरुष ने प्राप्त किया हम आपसे पूछते हैं प्रेम भिक्षु जी महाराज न होते तो काश्मीरी बाबा का नाम क्या कोई जान पाता हो सकता किसने साधकों पर कृपा उन्होंने की होगी लेकिन किसी के द्वारा सदगुरु का नाम प्रसिद्ध नहीं हुआ काश्मीरी बाबा हा हा काश्मीरी बाबा के नाम को प्रेम भिक्षु जी ने विख्यात कर दिया यहां भले ही लोग न जाने पर सौराष्ट्र की धरती पर तो इन्हें भगवान मानकर पूजा जाता है। तमाम लोग हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रेम भिक्षु जी का दर्शन नहीं किया काश्मीरी बाबा का दर्शन नहीं किया लेकिन हजारों लोग उनको अपने सदगुरु रूप में स्वीकार करते हैं और निष्ठापूर्वक श्री राम जयराम जय जयराम का कीर्तन करते हैं इसलिए भैया समर्पण बहुत ऊंची चीज है शिव वृंदावन विहारी लाल की श्री बलि प्रसन्न हो गए बोले महाराज अब तक तो केवल ब्राह्मण मान कर देने की बात थी श्रद्धा थी अब जब आपने ज्ञान करा दिया कि भगवान अब हम भगवान से विमुख नहीं होंगे बोले बड़ा ज्ञानी बनता है मैं शाप देता हूं श्रीहीन हो जा बोले हमें स्वीकार है पर भगवान से विमुख होना स्वीकार नहीं है बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनी तन बई मुद मंगलकारी जाके प्रियन राम वे दे भगवान ने संकल्प का जल जैसी हथेली पर भगवान के आया भगवान बामन विराट हो गए देखो भक्त कौन है जो अपने आराध्य में छल कपट ना अनुभव करे वो भक्त है यदि कोई व्यक्ति यह अनुभव करता है कि अरे भगवान ने हमारे साथ ठीक नहीं किया तो समझ लो उसकी भक्ति की पोलपट्टी खुल गई वो भगत भगत कुछ नहीं है आपकी दुकान पर कपड़े की दुकान है आपकी आपकी दुकान पर कोई आवे और कहे हमको तीन मीटर कपड़ा दे दो बोले ठीक है ले तीन मीटर कपड़ा और जब आप नापने लग जाएं तो हम कहें नहीं नहीं हमारे पैमाने से नाप के दो आपका पैमाना अलग है बोले यहां अलग है कितना है बोले यहां से वृंदावन तक का एक गज हम मानते हैं एक मीटर मानते आप देंगे कपड़ा आप, आप कहेंगे भैया एक मीटर या एक गज का जितना नाप होता है उतना कपड़ा हमसे ले जाओ भगवान दान लेते समय तो छोटे से बालक बन गए और बोले अब हम अपने पैर से नाप रहे हैं कितना बड़ा पैर बोले एक पैर में तो सारी धरती नाप ली दूसरे डग में ब्रह्मलोक नाप लिया और तीसरे डग में कहा कि तू बड़ा झूठा है मिथ्याचारी है एक ब्राह्मण को तीन पग पृथ्वी देने का संकल्प किया और तेरी बात झूठी हो रही है ला तीसरा पग में कहा रखू अन्यथा नरक जाने के लिए तैयार हो जा एक बार भी बली को कहना चाहिए था कि प्रभो मांगते समय बालक बन गए और नापते समय विराट हो गए आपने मेरे साथ छल किया ये नहीं कहा बली ने कहा प्रभो आपने बड़ी कृपा की है ये सब कुछ आपका था ही पर आज आपने स्वीकार करके इसे अपना करके अंगीकार करके मुझे धन्य कर दिया पर नाथ मेरी प्रार्थना यह है आप तो कृपा मै करुणामय हैं आपकी कोई क्रिया करुणा से अलग नहीं हो सकती मेरी प्रार्थना है दो पग में आपने मेरे धन को नापा धन से लोक में धनी को बड़ा माना जाता है अभी मैं तो बाकी हूं अपना तीसरा, तीसरा चरण, चरण मेरे मस्तक पर रख दीजिए भगवान ने कहा एवं भगवान का चरण जो दूसरा ब्रह्मलोक गया था ब्रह्मा जी ने चरण का प्रक्षालन किया वही भगवती गंगा हुई वो गंगा मैया की जय बलि के मस्तक पर भगवान ने अपना तीसरा डग उसके मस्तक पर पधरा दिया आकाश से देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे जय जयकार होने लगी आकाश में नगाड़े बजने लगे अप्सराएं नृत्य करने लगी धन्य है धन्य है आज बलि सौभाग्यशाली है साक्षात भगवान ने अपना चरण कमल पधरा दिया महाराज जी बलि अभी बंधन में ही थे प्रहलाद जी आकर नाचने लगे भगवान ने बोले तुम्हारा पोता बंधा पड़ा तुम नाच रहे हो क्यों नाच रहे हो बोले महाराज अब तक लोग यही कहते थे कि आप देवताओं पर कृपा करते हैं दैत्यों पर नहीं पर आज हम घोषणा कर रहे हैं सबसे ज्यादा कृपा हम दैत्यों के ऊपर आपकी देखो जो कृपा मेरे ऊपर की थी वो कृपा आपने ब्रह्मा जी शंकर जी लक्ष्मी जी के ऊपर भी नहीं की क्या यमेर पिता सिरसि पद्म कर अप्रसाद आपने अपना करकमल हमारे मस्तक पर पधराया था हम सोचते थे सबसे ज्यादा कृपा हमारे ऊपर हुई पर हमारा पोता बाजी मार ले गया हमसे आगे बढ़ गया हमारे मस्तक पर नृसंगावतार में आपने केवल करकमल पधराया मेरे पोता के मस्तक पर तो अपना चरण कमल पधरा दिया इसलिए हम दैत्यों के ऊपर कृपा ज्यादा है भगवान बोले तुम उत्तीर्ण हो परीक्षा में ब्रह्मा जी बोले महाराज मुंच सर्वस्व निग्रह महाराज इसका सब छीन लिया फिर भी उसको पास में गरुड़ में बांध दिया ये ठीक नहीं है इसको छोड़ दो भगवान बोले देखो ब्रह्मा जी हम जिस पर कृपा करते हैं उसके धन को छीन लेते हैं उसके पद को छीन लेते हैं वो इसलिए कि यह जीव केवल मेरे आश्रित तो होकर मेरा भजन करे। आप, करे आप कहते हैं तो मैंने इसको खोल दिया पर मैंने तो इसको बंधन से मुक्त कर दिया पर इसने जिस प्रेम रस्सी में हमको बांधा है प्रेम बंधन में हमको बांधा है हम सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर होते हुए भी इसके प्रेम बंधन से कभी मुक्त हो नहीं सकते इसने हमको सदा सर्वदा के लिए बांध लिया भगवान ने बलि को छोड़ दिया और इंद्र पद इंद्र को दे दिया और बलि से कहा स्वर्ग से ज्यादा वैभव जहां सुतल लोक में है वहां तुम निवास करो और मैं तुम्हारा द्वारपाल बनकर खड़ा रहूंगा छड़ीदार बनकर खड़ा रहूंगा साक्षात ठाकुर जी द्वारपाल बनकर के खड़े हैं ऐसी हरि करत दा के जैसा प्रेम का निर्वाह करने वाला कोई नहीं बलि ने कहा भगवन अहो प्रणाम कृता समुद्य भक्तार्थ भक्ता समान हे प्रभो हमने प्रणाम नहीं किया प्रणाम करने का प्रयत्न किया अयन्नो अयनो सूरा हम असुरों के आप द्वारपाल बन गए आप ब्रह्मा जी के शंकर जी के लक्ष्मी जी के द्वारपाल नहीं बने असुर के द्वारपाल बन गए नाथ धन्य है धन्य बलि आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य सब कुछ भगवान के चरणों में निवेदित कर दिया है भगवान कब गए, कब गए? बली, बली के, के द्वारपाल बन गया कब गए किसकी ठीक हो गए एकादशी को भगवान सुतल लोक चले गए बली, बली के द्वारपाल बनने के लिए तब लोगों ने कहा भगवान शयन कर गए शयन कर गए के मतलब सुतल लोक में चले गए आज जहां भगवान है वहीं सब देवता हैं, इसलिए हरि सैनी, देव सैनी। ठाकुर जी वहां चले गए ऐसा माना जाता पर अषाढ़ अषाढ़ वहीं रहे गुरु पूर्णिमा तक अवाया श्रावण लक्ष्मी जी को बिना भगवान के वैकुंठ में मन नहीं लगे तब श्री लक्ष्मी जी श्रावण पूर्णिमा के दिन सुतल लोक में पहुंची और बलि को भैया कहा उन्होंने भैया मैं आपके हाथ में राखी बांधने आई हूं रक्षा बंधन की परंपरा लक्ष्मी जी से आरंभ हुई सबसे पहले लक्ष्मी जी ने दानव राज बली के कलाई पर श्रावण पूर्णिमा के दिन रोली का टीका लगाकर मिठाई खिलाकर कलाई पर राखी बांधी है जो राखी बांधी तो बहन के चरणों में प्रणाम किया बोले अब बहन जी बताओ मैं आपको क्या भेंट करूं क्या दक्षिणा दूं? बलि जैसा उदार हो भाई तो मोहमा दक्षिणा बहन को मिलनी चाहिए बोले बस मैं तो ये जो द्वारपाल आपने बना रखा है ये द्वारपाल हमको दे दीजिए इसी की दक्षिणा मांगने आया हूं यह सुनते ही बलि सिंहासन से लुढ़क कर मूर्छित होकर के गिर गए सर्वस्व न्योछावर करके इस सांवले द्वारपाल को हमने प्राप्त किया है अरे बहन तू इतनी निर्दय और हमसे हमारे प्रभु को छीन कर ले जा रही है तब लक्ष्मी जी ने कहा चलो एक मध्यम मार्ग निकालते हैं क्या बोले कार्तिक शुक्ल एकादशी को हम वैकुंठ चले जाएंगे लक्ष्मी जी भी सुतल लोक में निवास करने लगी और कार्तिक शुक्ल एकादशी को ठाकुर जी सुतल लोग से वैकुंठ पधारते हैं उसको दे देवोत्थापनी एकादशी प्रबोधि एकादशी कहते हैं भगवान सुतल लोक से वैकुंठ पधार आज भी बहने लक्ष्मी स्वरूप आए हैं और अपने भाइयों के कलाई में राखी बांध करके और भाई प्रतिज्ञा करते हैं अपनी बहन की रक्षा का व्रत लेते हैं ये ब्राह्मण देवता भी जब यजमान के कलाई में रक्षा, रक्षा सूत्र बांधते हैं तो उसी लीला का स्मरण करते हैं ये नद्धो बली राजा दानवेंद्रो महावला तेन ताम रक्षे माचल माचल ये कह करके कलाई में यजमानों की यज्ञ सूत्र हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं वृंदावन बिहारी ने ने तप किया और भगवान मत्स्य रूप से अवतार लेकर के जब तक ब्रह्मा जी की रात्रि रही तब तक भगवान ने उन्हें जल विहार कराया उनके प्रश्नों का समाधान किया इसका विस्तार मत्स्य पुराण में वर्णित है बोलो मत्स्य भगवान की में सूर्यवंश चंद्रवंश का विस्तृत वर्णन हुआ है सूर्यवंश के राजाओं में मनु वैवस्वत मनु का चरित्र है, इला और का चरित्र है, है तारका उपाख्यान और महाराज इक्श्वापू नृग सरिया दृष्ट धृष्ट कर इनका भी चरित्र है नभक के पुत्र नाभाग हुए और नाभाग के पुत्र नाभाग परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज बोलो अम्बरीश जी महाराज चरित्र को कहने के लिए हमको कम से कम ढाई तीन घंटा चाहिए और वो संभव नहीं है इसलिए हम यही कहते हैं अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी भगवान के परम भक्त दुर्वासाजी का शाप भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका अम्बरीश की निष्ठा की परीक्षा करने के लिए साक्षात दुर्वासा जी पधारे कार्तिक शुक्ल द्वादशी की बात थी आप व्रत का करना चाहते थे लेकिन उसी समय दुर्भाषा जी ने कहा हमारा नित्य नियम बाकी है हम उसे पूरा करके आते हैं और जानबूझकर के विलंब कर दिया श्री अम्बरीश जी ने ब्राह्मणों से पूछा कि हम अपने व्रत की रक्षा कैसे करें बोले आप निर्जल व्रत करते हैं आप जो है केवल चरणामृत ले लीजिए उससे आपके व्रत का पारण हो जाएगा और ब्राह्मण का तिरस्कार भी नहीं होगा ऋषि का तिरस्कार नहीं होगा ब्राह्मणों की आज्ञा से जैसे ही उन्होंने भगवत चरणामृत लिया उसी समय दुर्वासा जी प्रकट हो गए और क्रोध में भर के बोले अहो असं संस्य मतस्य पश्य अरे इस कुटिल धन के मद में मतवाले राजा का दुस्साहस तो देखो मेरे जैसे ऋषि का निमंत्रण करके इसने पारण कर लिया है अभी इसको फल चखाता हूं और कहकर अपनी जटा उखाड़ ली एक जटा पटकी भयंकर काल प्रकट हो गई भस्म कर दे इस राजा को देखिए भक्त निर्भय होता है हर क्षण भगवान की कृपा का अनुभव करता है यदि भक्ति होगी तो भीतर भय नहीं होगा। अब भक्ति नहीं है तो भय रहेगा भक्ति माने प्रेम अरे संसार में प्रेम कहीं है नहीं पर संसार का वैसे प्रेम भी किसी के भीतर हो जाता है वो किसी से डरता नहीं सांसारिक प्रेम करने वाले लोग भी किसी का डर नहीं मानते किसी का भय नहीं मानते देखियोगी संसार में तमाम ऐसी घटना जबकि वह प्रेम नहीं है वह केवल वासना की पूर्ति का एक व्यापार मात्र है वह वह कहीं प्रेम नहीं है प्रेम वस्तुतः भगवत प्रेम है वह किसी को प्राप्त हो जाए तो भय रहेगा ही नहीं बिल्कुल भी भय नहीं रहेगा केवल यह समझ में आ जाए हम ठाकुर जी के डर नहीं रहेगा भय नहीं रहेगा रहे। निर्भय हो जाएगा प्रेम निर्भयता देता है आपके भीतर प्रेम आवे तो सही निर्भयता इन महात्माओं के भीतर जो प्रेम होता है उस प्रेम के कारण सिंह व्याघ्र आदि हिंसक प्राणी भी प्रेम की महिमा के कारण उनके निकट आकर अपनी हिंसा वृत्ति त्याग करके बैठते हम आपको एक महात्मा की बात बता रहे हैं श्री बाबा सिया राम दास जी महाराज गुजरात क्षेत्र में रहते थे जंगलों में बड़ौदा के निकट पहाड़ में जंगल था वहां निवास करते थे और महाराज जी वहां बड़े, बड़े उच्चकोटी के नाम जाकर महापुरुष थे श्री सियाराम बाबा श्याराम दास सिंह एक, एक लंगोटी धारण करते थे शरीर पर और, और दूसरा, दूसरा कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे पहाड़ की गुफा में रहते थे तो जिस गुफा में वो रहते थे उनके ऊपर एक और गुफा थी पहाड़ में बिल्कुल निकट ही उसमें बब्बर शेर रहता था बड़ी दाढ़ी वाला शेर होता ना बब्बर से वो रहता है तकिया ऐसे बैठ जाता तो बाबा वृद्ध थे वो ऐसे उसकी तकिया बनाकर टिक करके माला जपने लग जाता और हमारे पुज श्री हरे बाबा बचपन में उन्हीं से जुड़े वो स्वयं उनके घर जाकर उनको लेके आए थे तो बाद में तो बाबा उनके पास आकर सत्संग करते थे तो बाबा कहते मैंने खुद देखा कि शेर बबर बैठा है और श्री सियाराम बाबा उस शेर की खोपड़ी पर अपनी कोहनी रखकर करके माला जप रहे हैं। और शेर ने बोले हमको देखा तो शेर गुर्राया बोले गुर्राया हम तो चिल्लाए बड़ी जोर से बालक ही थे तो बाबा ने शेर का कान ऐठा एठा कान तो एठ करके कहा तेरा भाई है क्यों गुर्रा रहा चुप हो जा तेरा भाई है शेर चुप हो गया आजा जा बेटा आ जा पास में आजा जा बोले हमारी हिम्मत नहीं हुआ पास में आने की तो थपकी लगाकर शेर से कहते हैं जाओ घूम फिर के आओ ये तुमसे डर के कारण आ नहीं रहा जाओ घूम फिर आओ शेर उठा और चला गया ये कोई मंत्र है या कोई तंत्र है न ये मंत्र है न ये तंत्र है न ये, ये, ये, ये कोई चमत्कार है ये है प्रेम देव की महिमा आपके भीतर प्रेम होवे जहा प्रेम होता है वहां हिंसा नहीं होती जहां प्रेम होता है वहां हिंसा नहीं, नहीं। होती और जहां अहिंसा की प्रतिष्ठा होती है पतंजलि महर्षि कह रहे हैं अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निध वैरत त्याग अहिंसा की प्रतिष्ठा होने पर उसकी सन्निधि में हिंसक प्राणी भी बुद्धि का त्याग कर देते हैं बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय अमरी पूरी तरह निर्भय भगवान के सभी विधान मंगल में है वे तो काल कृत्या में भी नारायण का दर्शन कर रहे हैं भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और सुदर्शन चक्र ने प्रकट हो करके कालकृत्या को भस्म कर दिया यदि दुर्भाषा जी भागते नहीं ना तो अम्बरीश जी वही उनको बचा लेते लेकिन वो सोचते थे कहा तक हमारे पीछे लगेगा हम तो योगी हैं वहां भाग जाएंगे वहां भाग जाएंगे लेकिन कहीं उनकी रक्षा नहीं हुई चक्र सुदर्शन आगे आगे पीछे पीछे दुर्भाषा जी आगे आगे भागकर ब्रह्मलोक गए ब्रह्मा जी ने नहीं बचाया शिवलोक गए शिव जी ने नहीं बचाया अंत में वैकुंठ गए भगवान ने कहा तुम स्वयं मेरे भक्त की शरण में जाओ लौट करके दुर्वासा जी अम्बरीशी की शरण में आए लिखा है स्पष्ट भागवत में लिखा है इत्थम भगवता दिष्ट दुर्वासा चक्रतापिता अम्बरीशम उपावृत्यो तत्पादो दुखी तो ग्रही भगवान की आज्ञा से आकर उन्होंने अम्बरीश जी के चरण पकड़ लिए बहुत संक्षेप में कह रहे हैं आप ध्यान देकर के सुने ब्रह्मबल सबसे श्रेष्ठ है श्रीमद वाल्मीकि रामायण में एवं महाभारत में दोनों जगह एक सा वाक्य है ब्रह्मि वशिष्ठ और विश्वामित्र के विवाद में जब विश्वामित्र की सारी तप शक्ति और शस्त्र शक्ति एक ब्रह्मदंड के आगे व्यर्थ हो गई उस समय पर श्री विश्वामित्र जी ने कहा वलम क्षत्रिय वलम ब्रह्म तेजो वलम बलम क्षत्रिय वल को अधिकार है ब्रह्म ब्रह्म तेज का वली सर्वोपरि बल नारायण ब्रह्मवल की इतनी महिमा है कि नारायण को भी नतमस्तक होना पड़ता पुराण में कथा है देवताओं की प्रार्थना पर भगवान नारायण ने भ्रगुजी की पत्नी का सिर काट लिया सुदर्शन चक्र से ख्याति का सिर काट लिया भ्रगुजी ने अपने तपोबल से पत्नी का सिर धड़ पर रखकर जीवित कर दिया यदि मैंने मनवाणी क्रिया से पाप का आचरण स्वप्न में भी न किया हो तो मेरी पतिव्रता पत्नी जीवित हो जाए पत्नी जीवित हो गई और भगवान को श्राप दिया तुम्हें धरती पर मनुष्य योनि में अवतार लेना पड़ेगा और अपनी पत्नी के वियोग में तुमको व्यतीत होना पड़ेगा असुर तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे तुम्हें रोना पड़ेगा भगवान बोले हम तुम्हारे आपके साप को अस्वीकार करते हैं, मैं परमात्मा हूं किसी के साप का बंधन मेरे ऊपर नहीं मैं अस्वीकार करता हूं नहीं लिया साप भगवान ने भ्रभुजी ने इतनी कठोर तपस्या की उनकी जटाएं धू धू करके जलने लग गई सूर्य चंद्र की प्रभाव फीकी हो गई सारे टूट टूट कर गिरने लग गए समुद्र का जल खोलने लग गया पृथ्वी डगमगा लग गई हाहाकार मच गया संपूर्ण देवता भगवान के पास गए बोले पराजय स्वीकार कर लो आप भ्रगु जी के सामने नहीं तो महाप्रलय हो जाएगा सब सृष्टि खत्म हो जाएगी भगवान दौड़े हुए आए बोले हम तुम्हारे साथ को उधारी करते हैं राम अवतार लेंगे हम चिंता मत करोग इतने होती है ताकत ऋषियों में ब्राह्मणों में ऐसे ऐसी ठाकुर जी की छाती में चरण का प्रहार नहीं कर दिया संपूर्ण शास्त्रों से प्रमाणित है ब्राह्मण की शक्ति सर्वोपरि शक्ति नारायण भगवान से भी ऊपर उठी हुई शक्ति भगवान नतमस्तक हो जाए जिसकी शक्ति के आगे इसलिए आप बुरा नहीं मानना हम शास्त्र की बात कह रहे हैं कोई चाहे जितना ऊंचा साधना के स्तर पर पहुंच जाए तो भी उसे ब्राह्मणों से चरण स्पर्श नहीं कराना चाहिए यदि वह स्वयं ब्राह्मण शरीर में नहीं है तो उसको ब्राह्मण के द्वारा अपना चरण वंदन नहीं कराना चाहिए गोस्वामी जी ने कहा ते बिप्रण संग पाम पूजा वही ओ भय लोक निज हाथ नसा हम आपको बता रहे महाराज हमारे गुरुदेव श्री खादसोक वाले महाराज जी उनके काका गुरु मने हमारे दादा गुरु जी काका गुरु जी बाबा गुरु हमारे परदादा गुरु लगे श्री रामदास जी महाराज सिद्ध संत थे त्रिकालदर्शी भगवत प्राप्त संत थे रुदायन में विराज थे 114 वर्ष की आयु में भगवत धाम गए अद्भुत महापुरुष थे आज भी ब्रजवासी लोग उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं क्षत्रिय कुल का उनका शरीर था राजपरिवार राजिवार और हमारे पूज्य गुरुदेव खाक सुख वाले महाराज जी उनके नाती चेला लगते थे संबंध में नाती चेला लगते थे और महाराज जी खाक चौक में पुजारी थे तो महाराज जी कहते जब हम वहां जाते तो वे वृद्ध थे आसन से चौकी से उठ के खड़े हो जाते कहते हमारे खाक चौक गुरुस्थान का पुजारी आया उठ के खड़े हो जाता, कहते खड़े हो जाता और कहते पुजारी दंडोत्मत करना ये शरीर राजर्षी कुल का है आपका शरीर ब्रह्मर्षि कुल का है आप प्रणाम करोगे ठाकुर जी मेरे ऊपर नाराज हो जाएंगे क्योंकि हमारे ठाकुर जी की आज्ञा है सगुण उपासक परहित निरत नीत दृढ़ प्राण समान जिनके द्विजपद इसलिए प्रणाम मत करो आप हमको प्रणाम करोगे तो हमको दोष लगेगा तो महाराज जी कहते हैं हम उनको प्रणाम जीवन में नहीं कर सके कब क्या करें महाराज आप बाबा गुरु बोले सीताराम बोल के दंडोत बोल दो बाबा सीताराम दंडो बस इतना बोल दो हो गया महाराज जी कहते हैं मेरी इतनी श्रद्धा थी कि हम स्थान के बाहर से शाष्टा प्रणाम करके भीतर जा जाते थे ये मर्यादा है इसलिए ब्राह्मण की महिमा बहुत है शास्त्रों में अब कोई झूठी नहीं है सत्य है भगवान ब्रह्मण्य देव है पर जो बात हम कहने जा रहे हैं वो बात आप ध्यान देकर के सुनिए हम ये कहने जा रहे हैं कि ब्रह्म तेजो वलम बलम और ब्रह्मबल से के आगे भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव को भी नतमस्तक होना पड़ता है वो ब्रह्मबल उस ब्रह्मबल से भी आगे का बल है भागवत धर्म का बल भगवत शरणागति का बल भगवत भक्ति का बल ये बात हम कहना चाहते हैं आप विचार करें ब्राह्मणों में दुर्भाषा जी की कोटि का कोई तपस्वी सामर्थ्यशाली ब्राह्मण खोजने पर मिलेगा ऊर्धरेता ब्रह्मचारी महान योगी महान तपस्वी महर्षि अत्री के पुत्र महासती अनुसुईया के पुत्र साक्षात रुद्रांश रुद्र के अवतार और आज, आज अम्बरी समावत दुखित तो ग्रहित चरण पकड़ लिए आज, आज वैष्णव बल के आगे भागवत धर्म के बल के आगे आज ब्रह्म बल भी नतमस्तक हो गया इसलिए भैया शरणागति का बल भक्ति का बल सर्वोपरि है और कोई ब्राह्मण अन्य भक्त हो जाए तब तो कहना ही क्या है फिर कहते हैं सोने में सुगंध फिर तो क्या कहना पर ध्यान दें ऐसा नहीं कि अम्बरीश जी ने चरण और आगे बढ़ा दिए हूं कि आओ महाराज जी आप हार गए हमारे चरण छू लो ऐसा नहीं लिखा है तस्वोध्यम ने विक्षो पादस्पर्श विलज जीता बड़ी लज्जा हुई चरण छुड़ाकर पीछे हट गए और भूमि में लौटकर लोट दंडवत किया महाराज में तेज से हमको बचाओ सुदर्शन चक्र की प्रार्थना की है सुदर्शन भगवान शांत तो हुए हैं एक वर्ष तक अम्बरीश जी ने केवल चरणामृत लिया है कुछ भी आहार नहीं ग्रहण किया है और सा जी के चरण धोए हैं चरणामृत लिया है उनको प्रसाद पवाया है इसके बाद उन्होंने अपने व्रत का पारण किया बोलो भक्तवत्सल भगवान की पूज्य श्री जयदयाल गोयन जी महान निष्काम कर्म योगी संत थे भगवत प्राप्त महापुरुष थे पूज्य श्री हनुमान प्रसाद कोदार जी और सेठ श्री जयदयाल दयाल जी हमें संदेह नहीं है किसी को होए तो होए वे पूर्ण भगवत प्राप्त महापुरुष थे लेकिन गीता प्रेस में ये नियमावली सेठ जी ने बनाई सेठ जी किसी से चरण स्पर्श नहीं कराता क्यों नहीं कराते थे क्योंकि वे इस बात को जानते थे कि केवल हमारे समाज की नहीं अनेक ब्राह्मण भी ऐसे हैं जिनकी श्रद्धा मेरे में है और कथंचित श्रद्धा पूर्वक उन्होंने पैर छू लिए तो ये धर्मशास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण होगा इसलिए बड़ी कठोर आज्ञा थी चरण स्पर्श नहीं कराया और नियमावली बना करके गए आज भी उस नियमावली का लोग श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि ये लोग कितने ऊंचे महापुरुष थे लेकिन शास्त्र की मर्यादा का कैसा निर्वाह इन्होंने किया इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए <laughs> बोलो भक्तवत्सल भगवान की सगर का चरित्र है कैसे भगीरथ जी गंगा जी लेके आए गंगावतरण की कथा है बोलो गंगा मैया की खटवांग के पुत्र रघु हुए रघु के पुत्र दीर्घ हुए दीर्घबाऊ के पुत्र अज हुए अज के, के दशरथ जी हुए और दशरथ जी के यहां भगवान ने चार रूपों में अवतार ग्रहण किया तस्यापी भगवान ने साक्षात ब्रह्मयो हरि अंसान से चतुर्धागा पुत्र प्रार्थित सुर भगवान चार रूपों में प्रकट हुए साक्षात भगवान प्रकट हुए साक्षात का तात्पर्य है परिपूर्ण परमात्मा भगवान प्रकट हुए श्री राम लक्ष्मण भरत इति संज्ञया चार रूपों में भगवान प्रकट हुए हम लोग भगवान के आविर्भाव की स्तुति कर लें प्रकट कृपाला दीन दयाला लागेश सजन गुराग प्रगट वयोत्री क्रह्मा दे जाई सब काकार सुख प्रे माता बोली रोई सोमी सजा तू पुख लीला अति प्रिय शीलाख परमय जन सुदाना रोदन गाना बालक सुरभा बन भव भूपा विप्र देन सुर संत लीन मनुज अवता क्या मेरे में आवाजी आके मेरे मन में आ रे चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की प्रीति रट जागने में बधैया बाग बधैया वागे आगने में बधैया बे आगने में बधैया बागे यू श्री श्रीरा मिल वर श्री लखन लला सावर श्री लखन ललावर श्री भरत लला न्योंवर श्री भरत लला की। न्यों सावर शत्रुघ्न ललावर Nai Kolaat, Nai Kolaat. I am the one. कैके अंबा श्री सुम्राबा की श्रीराम जन्म महामहोत्सवी जे तस्यां चरित राज ऋषि तत्वर्शन श्रुतम ही वर्णितम भूरि त्वीया सीतापतेर्मो हि राजन तत्दर्शी महात्माओं के द्वारा श्री राम जी के मंगलमय चरित्र को आपने बारंबार सुना श्रुतम ही बारंबार सुना वर्णन किया इसलिए आप अपने मन में आह्लाद का अनुभव करें हम विस्तार से रामचरित्र नहीं सुनावेंगे संक्षेप में श्री रामचरित्र का श्रवण कराएंगे सुखदेव जी कह रहे हैं पहले एक, एक श्लोक में रामचरित्र सुनाया है। एक श्लोक इसको एक श्लोकीय सुख रामायण कहा जाता है गुरुवर थे गुरुवर थे चकरा व्यचरतन बनम पद्म पत् प्रिया साक्ष मृज पथिजो यो हरीजाभ्या बैनूप्यापण क्या प्रिय बिहृषा भ्रूं त्रस्ता बदसेवदहन कौशल नोवता गुरुवर थे जिन भगवान श्री राम ने अपने पिता चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के सत्य की रक्षा के लिए उस अवधराज सिंहासन का त्याग कर दिया जिसे देखकर इंद्र को भी इच्छा होती थी मैं देव लोक का राजा क्यों हुआ अयोध्याधिपति क्यों नहीं हुआ उस राज्य सिंहासन को छोड़ दिया जिन भगवान श्री राम के चरण कमल इतने सुकोमल इतने सुकोमल कि श्री जानकी जी विदेहराज नंदनी अपने कर कमल से उनके चरणों का जब संवाहन करती दबाती तो उन्हें संकोच होता था कहीं प्रियतम के सुकोमल चरण कमलों में मेरे संबाहन से पीड़ा उत्पन्न न हो जाए अपनी कांति से चरण का संबाहन करती ऐसे सुकोमल चरण कमल श्री रघुनाथ जी के पाण स्पर्शा क्षमाभ्याम साक्षात भगवती विदेहराज नंदनी अपने करकमल से राघव के चरणों को छूने में संकोच करती है कहीं पीड़ा न हो जाए आप लोग मन में सोच रहे होंगे कि श्री जानकी जी के हाथ कठोर होंगे करकमल कठोर होंगे राम जी के चरण ज्यादा कोमल होंगे ऐसा मत सम्भव जानकी जी कितनी सुकोमूला है यह बात हमसे मत पूछिए तब किससे पूछिए यह बात मिथिला की मिट्टी से पूछी दुनिया में और जगह मिट्टी होती हो पर यहां मिट्टी नहीं है यहाँ की मिट्टी ही माखन है मिथिला की रज माखन है यहाँ कांटा नहीं यहाँ कंकड़ नहीं यहाँ पत्थर नहीं क्या पाउडर होगा क्या महाराज दुनिया की कोई भी कोमल वस्तु मिथिला की मिट्टी के आगे पराजित हमने एक दिन और कहा था इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई धरती नहीं जो मिथिला की धरती की, की बराबरी कर सके क्यों जानकी जी को प्रकट किया श्री किशोरी जी प्रकट हुई है यहां की रज में यहां की मिट्टी में जहां की भूमि इतनी कोमल हो वहां भूमि नंदनी श्री भूमिजा जानकी कितनी कोमल श्री गुणरत्न कोश में श्री पराशर भट्टाचार्य स्वामी जी ने एक प्रसंग वर्णन किया है बहुत ध्यान से सुने जब सरकार विवाह करके मिथिला से अयोध्या पधारे तो तीनों माताओं ने अपनी बहू रानी की कोमलता की बात सुन रखी थी श्री कौशल्या के कई और सुमित्रा ने अब तीनों माताएं विचार करने लगीं बहू रानी आएगी डोली से उतरेगी थोड़ा तो चलना पड़ेगा अब मणिमय प्रांगण है कहीं रानी को पीड़ा पहुंच गई वो सीसी करने लगी तो हम कैसे सहन कर पाएंगे विचार विमर्श करके और करोड़ों करोड़ों कमलों का पराग मंगाया और पूरे चक्रवर्ती महाराज के महल में पराग बिछवा दिया डोली आई किशोरी जी डोली से उतरी और अभी उस कमल का कोमल सुकोमल पराग उस पराग पर चरण विन्यास करते हुए भगवती भास्वदी कुमारी सुनेना वि श्री राम बल्लवा किशोरी जी पधार रहे चल रहे अभी दो पग नहीं चल पाई थी तब तक हमारी किशोरी जी के अधर सूख गए होठ कुमलाने लगे नेत्र मुरझाने लगे माताएं व्याकुल हो गईं, दाहिनी तरफ कौशल्या जी हैं बाईं तरफ सुमित्रा जी हैं बीच में अंक में जैसे लेके चल रही हूँ जी पुत्री बधु सीते चक्रवर्ती महाराज के महल में किसी प्रकार की पीड़ा और कष्ट का अनुभव कर रही हो नहीं मां जी देखो संकोच मत करो छिपाओ मत करो बिना संकोच के बताओ बहुत आग्रह किया तब सकुचाते हुए श्री किशोरी जी ने कहा मां एक कमल का पराग मेरे चरणों में चुभ रहा है इससे पीड़ा हो हुआ और आपके महल की दासियां झुंड की झुंड इकट्ठी होकर टकटकी लगाकर देख रही है उनकी नजर की गर्मी से ए मुख कुमला रहा, नेत्र कुमला, नजर लग रही इन्होंने बड़ा सुंदर भाव दिया था बापू का कि राम जी ने धनुष को ही तृण समझ के तोड़ दिया किशोरी जी को नजर न लग जाए इतनी सुंदर हैं तो नारायण श्रीजी का कर कमल एक, एक और, और कौशल्या दूसरी ओर सुमित्रा मध्य में कई कई अंबा पकड़े चल रही है और जब, जब कहा कि ये चमकमल का पराग ही चुभ रहा है और ये जो, जो दासियां आपकी टकटकी लगा, लगा के देख रही हैं, उससे हमारा नेत्र हमारा मुंह कुमला रहा है कौशल्या जी ने आंचल में ढक लिया काम में अपनी बहू को किसी को नहीं दिखाऊंगी और गोद में ले लिया बोले अब बहू को कोई कष्ट नहीं होगा अब बहू के बदले नेक सब मैं कर लूंगी गोस्वामी जी ने इस कथा का संकेत किया है जी गोद कठो नादी अवनी कठो ना पर तो पर्यंत पर पौड़ती हैं अथवा अच्छा माताओं की गोद में बैठती हैं अथवा अच्छा हिंडोरे है, में बैठतीदी न अवनी मवनी कठोदीन पग अवनी कठोर विचार करो इतने कोमल हैं जिनके चरण उनके कर कमल कितने कोमल होंगे फिर राम जी के चरणों को दबाने में संकोच क्यों देखो श्री ठाकुर जी की अनुभूति भाव के अनुरूप होती जा की रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्ति देखी तीन तैसे तो श्री किशोरी जी अति सुकोमल हैं, उनका भाव अत्यंत सुकोमल है उस अति सुकोमल भाव के कारण उन्हें यह अनुभूति होती है मेरे कर कमल कठोर हैं और सरकार के चरण तो बहुत कोमल ऐसे चरणों से ठाकुर जी ने बिना पद त्राण के दंड कारण्य के कंट का जंगल की ओर गमन किया प्रस्थान किया पाण स्पर सा मृजित पथिरुजो जो यो हरिंद्रा ठाकुर जी के चरणों को लखनलाल जी और श्री हनुमान जी दबा करके उनकी थकान दूर करते जिन चरणों को जानकी जी स्पर्श करने में संकोच करती लखनलाल जी हनुमान जी चरण दबाकर मार्ग जनित श्रम की पीड़ा को थकान को दूर करते और उन भगवान ने सूर्य नखा के नाक कान काट दिए आप सब लोग जानते हो पहले सूप खा के नाग कान कटे कि पहले हनुमान जी आए क्या हुआ पहले पहले नाग कान कटे ना बाद में हनुमान जी आए और यहां सुखदेव जी ने उलट दी बात पहले हनुमान जी लक्ष्मण जी को चरण सेवा में बुला लिया बाद में सुख खा के नाग कान काटे क्रम तो रखना चाहिए सही ऐसा क्यों, क्यों किया मानो सुखदेव जी ने विचार किया अरे नाक ही तो कटनी है आगे पीछे कभी कट जाएगी कोई बात नहीं है मैं आगे पीछे कभी काट लो उसकी नाक कोई बात नहीं है पर बेचारे हमारे श्री रघुनाथ जी उनके चरणों की कोमलता का वर्णन करते करते सुखदेव जी इतने भावुक हो गए बोले किशोर जी तो दबा नहीं पा रही हैं और सरकार थक गए हैं तो अब किसी ने किसी को तो चरण सेवा में बुलाना पड़ेगा तुरंत हनुमान जी लक्ष्मीराय जी को बुलाकरण चरण सेवा में लगा दिए सुखदेव जी का कोमल प्रिय जृभा बड़ी विलक्षण बात सुखदेव जी करें राम जी ने समुद्र का निग्रह करने के लिए धनुष नहीं उठाया गोस्वामी तो जी तो कहते लक्ष्मण बाण सरासन आनु सुखो भारत विष्टानू पर सुखदेव जी ने रामचरित्र बड़ी विलक्षणता पूर्वक वर्णन किया है वे कहते हैं आरोपी त्रुह विजृा राम जी ने धनुष नहीं उठाया बिना प्रत्यंचा का धनुष जो राम जी की कमान के समान खिंची हुई भों इन भ्रुकुटी को थोड़ा सा टेढ़ा किया समुद्र खोलने लग मिथलानिया कहती हैं कि हमको तुम्हारे धनुष्बाण की जरूरत नहीं है हमारे लिए तो तुम्हारी मंद मुस्कान पर्याप्त है कैसा है हाँ। मंद मुस्कान धनुष्बाण नहीं चाहिए मंद मुस्कान क्यों नहीं चाहिए धनुष्माण कोई विरोध है क्या धनुष्माण से नहीं ये भाव उनके कहने का ये है कि इस धनुष की जरूरत कहाँ है ये बिना प्रत्यंचा का जो गोहों का धनुष है और जो आपकी तिरछी चितवन है ये ऐसे बाण हैं कि इन्हीं ने हमको घायल कर दिया है अब इस धनुष बाण को क्या दिखा रहे हो ये भाव इसलिए तुम्हारी मंद मुस्कान और तिरछी चितवन बस यही हमारे लिए पर्याप्त है हाँ। मिथिला का इसलिए कोहबर बिहारी को धनुष बाण की जरूरत नहीं उनके तो दो दो धनुष हैं और उनके कटाक्ष ही बाण हैं। बैरू प्यापण क्या प्रिय बिर रुषा रो पितभ्रू विज्रंभा प्रस्ताप प्रस्ताव सेतु सेतु का निर्माण किया खलदबना कोशलेन्द्र बताना राक्षसों के समूह को नष्ट किया सूखे जंगल के समान ऐसे कौशलेंद्र भगवान श्री राम हमारी रक्षा करें अब ध्यान दें सुखदेव जी पर कथा कहते कहते कौन सी विपत्ति आ गई जो कौशलन्द्र भगवान श्री राम से रक्षा की प्रार्थना करने लगे प्रश्न है कि नहीं अब तक इतने दिन से कथा कह रहे कहीं संकट नहीं आया कहीं अवतान नहीं कहा कि मेरी रक्षा करें पर यहाँ रामचरित्र कहते ही कह रहे हैं पहले श्लोक में ही कौशलन्द्र भगवान राम मेरी रक्षा करें बड़ा सुंदर भाव श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने दिया है सुखदेव जी रामचरित्र का स्मरण करते ही राम चरितमृत सिंधु में डूब गए राममय हो गए अब वे व्याकुल हो गए वे विचार करने लगे कि मैंने परीक्षित को कृष्ण कथा सुनाने का वचन दिया है और राम जी के चरित्र का स्मरण करते ही रामचरितमृत सिंधु में डूब गया और अब मैं राम कथा यदि भाव में बिहोर होके कहने लग गया तो राम कथा भी पूरी हो नहीं पाएगी और कृष्ण कथा का तो मंगलाचरण ही नहीं हो पाएगा और इस परीक्षित की आयु पूर्ण हो जाएगी तो मानो वे स्वयं राम जी से प्रार्थना करने लगे हे कौशलेंद्र भगवान मैं आपके चरतामृत सिंधु में डूब रहा हूँ आप जल्दी उबार कर मेरी रक्षा कीजिए जिससे मैं परीक्षित को कृष्णावतार की कथा सुना सकता इसलिए एक ही श्लोक में ठाकुर जी ने उबार लिया कोसलेंद्रो वतान बड़ा सुंदर रामचरित्र का वर्णन किया है आप लोग मिथिलासी हैं इसलिए किशोरी जी की एक बात और कहकर के हम नमस्कार करेंगे आह सुखदेव जी बड़े रसिक बड़ी बारीक बात है सुखदेव जी कह रहे हैं राम जी चोर हैं बोलो वृंदावन बिहारी नाल थी अरे चोर नहीं ढके थे बोलो वृंदावन बिहारी दहाड़े मिथिलासियों को लूट लिया जिन मोहनी डारी कीने स्ववस नगर सबको अपने अधीन कर लिया और केवल नहीं सारे धरती के लोगों को अपनी रूप मोहिनी से आकृष्ट कर लिया कहा तक खरदूषण त्रसरा तक आकृष्ट हो गए इतने सुंदर है सरकार राम जी सोचते थे कि हम सबसे सुंदर है हमने सबके दिल को चुरा लिया सबके मन को चुरा लिया अब हमारी चोरी करने वाला तो कोई नहीं हम मनमाने ढंग से नहीं कर रहे, रहे, बनावटी ढंग से नहीं कह रहे हैं खींचतान करके नहीं कह रहे हैं मूल भागवत में मूल श्लोक बोल रहे हैं आप लोग यदि संस्कृत पढ़े हों बहुत से लोग संस्कृत के लोग बैठे होंगे यहां तो आप स्वयं श्लोक का अर्थ स्वयं विचार कीजिए सुखदेव जी कह रहे थे प्रेमणानुवृत्तिया शीलेना प्रश्रया वन का सती च भाव्या भर्तु सीता हरन्ना श्री जानकी जी ने अपने निश्चल प्रेम से अनुवर्तन से सील से विनय से बुद्धि से लज्जा से अपने प्रियतम के भावों को जानकर ऐसा जादू डाला अपने दिव्य गुणों का प्रियतम के ऊपर कि भरतु सीता हरण मनह। सीता ने भरतु अपने पति श्री राम जी के चित्र की चोरी कर ली सबके चित्त की चोरी की रघुनाथ जी ने और रघुनाथ जी के चित्त को चुरा लिया मिथिलेश राजारी श्री किशोरी बोलो जय जय श्री राधे ऐसा अद्भुत चरित्र है पुरुषो रामचरितम श्रवण उपधार्यन आन संस परो राजन कर्म बंधे विमुचित बोलो भक्तवत सल भगवान की इसके बाद निमी वंश का वर्णन है और निम्स में सीरध्वज महाराज जनक का भी नाम लिया है और सीरध्ज महाराज का नाम लेते समय सीता जी के प्राकट्य का वर्णन भी सुखदेव जी ने किया है क्योंकि सुखदेव जी का गुरु स्थान है मिथिला यही जनक जी के यहाँ आकर उन्होंने अध्यात्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त की है इसलिए जानकी जी के प्राकृत्य का भी वर्णन किया है जग्गे महीम जाता तत सीरत, सीरत करो भी बताई है जानकी जी के प्राकृत्य की चर्चा बताई है और पूरे निम्स का वर्णन करने के बाद सुखदेव जी कह रहे हैं एते वही मैथिला राजन आत्म विद्या योगेश्वर प्रसारेन और द्वंदे मुक्ता गृहस्वती ये जितने मिथिला के चक्रवर्ती राजा हैं ये सब के सब अध्यात्म विद्या के विशारद हुए घर में रहकर समस्त प्रकार के द्वंद्व से मुक्त हो गए सूर्य वंश का वर्णन किया चंद्रवंश का वर्णन किया भगवान के अवतार को भी कहा लेकिन जैसी निमीवंश की बढ़ाई सुखदेव जी ने की वैसे किसी वंश की नहीं हमारे वृंदावन के पूज्य पंडित झाजी कहते हैं अपने गुरु के खानदान की सब बड़ाई करते हैं कहते केवल इसलिए नहीं वस्तुता निमी वंश प्रशंसा के योग्य बोलो भक्तवत् भगवान ने चंद्र चंद्रवंश का वर्णन किया है हईह वंश की भी कथा आई है परशुराम जी के अवतार की कथा आई है भगवान नारायण के नावी से कमल हुआ कमल से ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी के नेत्रों से अत्रि अत्रि के पुत्र चंद्रमा चंद्रमा के पुत्र बुद, बुद के पुत्र पुरुर्वा और पुरुर्वा से चंद्रवंश का विस्तार हुआ इसी वंश में हुए, याती हुए याति की दो पत्नियां थी देवयानी और शर्मिष्ठा देवयानी के गर्भ से यदु और तुर्वसु हुए और शर्मिष्ठा के गर्भ से द्रुहयु अनु और पुरु वंश विस्तार की कथा आप सब जानते हैं अब हम लोग जन्म मनाए सीधे यदु के वंश में महाराज सूरसेन हुए जो बटेश्वर के राजा थे हमारे ब्रजमयी बटेश्वर है आगरा के पास वहां के राजा थे उनके पुत्र वसुदेव जी हुए इनका एक नाम आनक दुंड भी हुआ इनके जन्म के समय देवताओं ने नगाड़े बजाये इसलिए इनका नाम आनक नगाड़े क्यों बजाए बोले भगवान का जन्मोत्सव तो हम लोग मनाएंगे ही आज भगवान के पिताजी का भी जन्मोत्सव मना लें। क्योंकि इनको अजन्मा के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होगा इसलिए देवताओं ने पुष्प वर्षाए और नगाड़े बजा करके बस्तेव जी का जन्मोत्सव मनाया बस्देव जी का विवाह उग्रसेन महाराज के छोटे भाई देवक की पुत्री रोहिणी पौरवी भद्रा आदि के साथ विवाह हुआ गर्ग की आज्ञा से सबसे छोटी पुत्री देवी का विवाह भी के के के साथ तय हो हो गया। कंस के अत्याचारों के कंस अत्याचारों कारण की बड़ी निंदा हो रही थी। अपनी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए कंस ने अपनी चचेरी बहन देवी के विवाह में बढ़ चढ़ कर भाग लिया लोग उसकी बड़ी बड़ाई करने लगे प्रशंसा में इतना फूल गया कि महाराज सारथी को हटाकर स्वयं ही रथ पर बैठकर के अपने बहन बहनोई को विदा करते हुए जाने लग गया उसी समय आकाशवाणी हुई पथि कंसम आभा शरीर बाग अस्यास्ताम अष्टमो गर्भो हंता याम इसका आठवा गर्भ तेरा काल हो दामिन दमक रही घन खलके प्रीति जथा थिर नाही दुष्ट में प्रेम स्थिर नहीं होता। तुरंत कंस कूद पड़ा से, से की चोटी पकड़कर नीचे पटक महाराज कर क्यों मार रहे हो मृत्युर जन्मता देहे न सह जाए थे शरीर के साथ शरीर की मौत पैदा हो जाती आज मृत्यु हो या सौ वर्ष के बाद मृत्यु हो मरना तो पड़ेगा अवश्य ही मरना पड़ेगा बहुत समझाया तुम्हारी बहन है मांग का सिंदूर भी नहीं सूखा हाथ के कंगन नहीं खुले क्यों मारना चाहते हो क्यों कलंक लेना चाहते हो कंस ने हो। कहा बहनोई साहब कान खोल के सुन लीजिए किसी किसी को किसी चीज से एलर्जिक होता है एलर्जी होती ना कंस बोला ये कथा प्रवचन उपदेश व्याख्यान से हमको एलर्जी है यदि हम सुनते होते सत्संग की बात तो कंस ही क्यों होते तब तो भले आदमी होते इसलिए अपना ज्ञान ध्यान अपने पास रखो हम किसी की बात सुनते नहीं हमारे सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्र सिद्धांत हैं आपका सिद्धांत क्या है ले हमारा सिद्धांत है न रहेगी देवकी और न होगा देवकी का पुत्र मैं देवकी का बद वा न रहेगा बांस न बजेगी बांस। समझ गए वसुदेव जी की ये दुष्ट मार डालेगा वस्देव जी ने उसी समय कर्तव्य का चिंतन किया हमारा कर्तव्य क्या है देवकी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है कहा मैं वचन देता हूं देव की संतान तुम्हें अर्पित कर लूंगा देवती को क्यों व्यर्थ में मारना चाहते इसने स्वीकार कर लिया वस्ते देवकी को कारागृह में डाल दिया दुष्टों के अत्याचार से दुखी होकर पृथ्वी गौ माता का स्वरूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई भैया गाय की हत्या धरती की हत्या गाय पर संकट धरती पर संकट है और गाय की रक्षा केवल भारत की रक्षा नहीं है केवल सनातन धर्म की रक्षा नहीं है गाय की रक्षा संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा है क्योंकि गौ माता का जो आदि भौतिक स्वरूप तो यह है और गौ माता का दैविक स्वरूप गाय का ही है धरती का वास्तविक रूप गौ माता का है इसलिए संग गो तनुमि विचारी जाती जैसे ही महाराज पहुंची है ब्रह्मा जी शंकर जी इंद्र धरती माता सब मिलकर के क्षीर सागर आए भगवान की स्तुति किया भगवान ने ब्रह्मा जी की समाधि में प्रकट होकर के कहा चिंता मत करो हम अवतार ग्रहण करेंगे तुम लोग मेरी सेवा के लिए जन्म लो यदुवंश में तमाम देवता ही और वह भगवान की सेवा के लिए प्रकट हो गए हैं। इधर कंस ने अत्याचार किया एक एक करके देवकी के, के छह पुत्रों का बध कर दिया सातवीं बार गर्भ में साक्षात श्री दाऊ दादा पधारे भगवान ने योग माया को बुला करके दाऊ जी को रोहिणी के गर्भ में विराजमान कर दिया क्यों भेज दिया रोहिणी के गर्भ में दाऊ दादा को इसलिए भेज दिया कि दाऊ जी मैदान छोड़कर भागने वाले ठाकुर नहीं है लोहा लेंगे मोर्चा लेंगे और मध्यान्ह में दाऊ जी का प्राकट्य है बहाद्र शुक्ल ष्ठी को अवजित मुहूर्त में दाऊ जी का प्राकट्य है कंस आएगा जरूर और कहीं कंस ने तीन दो पांच किया ये शेषावतार एक फुफकार लगाएंगे कंस को भस्म कर देंगे तो कंस बदलीला पहले हो जाएगी और कृष्णावतारी पीछे होगा हमारी लीला का क्रम ही बिगड़ जाएगा ये कंस को पहले समाप्त कर देंगे फिर और दुष्ट रह जाएंगे बाकी जीवित रह जाएंगे इसलिए ठाकुर जी ने कहा दादा आप तो ब्रज में पधारो नंदोत्सव की तैयारी के लिए और हम दो भैया मिलजुल के मार लेंगे मामा कंस को उसी को पछाड़ देंगे श्री दाऊ जी ब्रिज में पधारे हैं बलदेव ष्ठी का उत्सव मनाया गया बोलो दाऊ दादा की जय आठवीं बार साक्षात भगवान देव की माता के गर्भ में पधारे गर्भगत भगवान की देवताओं ने स्तुति की है सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य व्रम सत्यम या सक सकोन निहत सत्य सत्य मृत सच्चनेत्र सत्या सत्य नेत्र शरण प्रपन्ना सत्यात्मक पाम शरण प्रपन्ना हे प्रभु आप सत्यात्मक हैं आपके चरणों की शरण में हमें देवता स्तुति करके चले गए हैं अब वह परम मंगल में इस समय आया जो भगवान के अवतार का समय है भाद्रपद मास है कृष्ण पक्ष है अष्टमी तिथि है और रोहिणी नक्षत्र है आहा, बुधवार दिन है श्री शुक उवाच सर्व परम शोगना वा जन दिशाएं प्रसन्न हो गई आकाश निर्मल हो गया है धरती पर जहां देखो वहा मंगल प्रकट हो रहे हैं नदियां बहुत स्वच्छ जल से प्रवाहित हो रही हैं सरोवरो में कमल खिल गए हैं इन सबके अलग अलग भाव हैं उनको देने का अवसर नहीं है समय कम वायु बह रही है ब्राह्मणों की अग्निया बिना जलाए अपने आप दक्षिणा वर्त होकर प्रज्ज्वलित हो रही है संतों का प्रेमियों का भक्तों का मन प्रसन्न है और दुष्टों की छाती धड़धड़ करके कांप रही है देवता गंधर्व किन्नर स्तुति कर रहे हैं सिद्ध चारण स्तुति कर रहे हैं अपसराए नृत्य कर रही है लगातार कंसकारागार के ऊपर आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है योग माया के प्रभाव से सब प्रकार निद्रा में सोए हुए हैं और महाराज वो देवता जो गा रहे हैं ना तो मेघ गर्जना कर रहे हैं ऐसे लग रहा है मानो ताल स्वर में पखावज बज रहा हो मृदंग बज रहा हो इसलिए लिखा है इस प्रकार से गर्ज रहे हैं कि स्तुति में विक्षेप न हो ऐसे गर्ज रहे हैं ठीक अर्ध के समय अष्टमी तिथि को आकाश में चंद्रमा का उदय होता है कृष्ण पक्ष में ठीक आधी रात 12 बजे आकाश में पूर्व दिशा में चंद्रमा का उदय हुआ और उसी समय देवी की रूपी पूर्व दिशा में श्री कृष्ण चंद्र का उदय हो गया जय होगा कृष्णला अद्भुत बालक के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं तमद्भुत बालकमंबुजे क्षण चतुर्भुज शख गयुधाधम श्रीवत्सम बल सोस्व पीतांबर साग महारहवू कीटक कुंडलश्र सहस्रकुतल उद्दा कांच्यंगज कंकणाचमा वसुदेव अद्भुत बालक के रूप में भगवान प्रकट हुए अद्भुत बालक तो क्या है बाल प्रजापत्र असौ बालक माने ब्री बाल माने बालक ब्रह्मा जी भी जिनके बेटा हैं बालक हैं वो भगवान बाल रूप धारण करके आए हैं ये अद्भुत बालक तो भगवान वाला है कमल के समान विशाल नेत्र है चार भुजाए हैं शंख चक्र गा पद्म धारण किए हुए है श्रीवत्स का चिन्ह है गले में कौस्तुभ मणि है पीतांबर मिलाता हुआ पीतांबर, हुआ सजल मेघ के भीतर पीली बिजली के समान चमक रहा है अत्यंत मूल्यवान वैदूर्य मणि आदि से जटित कुंडल और क्रीट मुकुट धारण कर रखा है और बड़ी सुंदर करधनी भगवान के कमर में शोभामान हो रही है बाजूबंद आदि शोभा मान हो रहे हैं ऐसे सुंदर भगवान का दर्शन करके वस्तु देव की निहाल हो गए की, की है भगवान ने उनके पूर्व जन्म का इतिहास बताया है तुम पूर्व जन्म में थे उस समय में तुम्हारे यहाँ पृष्ठगर्भ रूप से आया फिर तुम कश्यप अदिति हुए तो मैं तुम्हारे यहाँ बामन रूप से आया अब तुम्ही वस्देव देव की बने हो तब तुम्हारे यहाँ में इस मंगल में स्वरूप से अवतरित हुआ हूं और तुम चाहे मुझे पुत्र भाव से भजो हो चाहे ब्रह्म भाव से भजो मेरा भजन ही जीव के कल्याण के लिए पर्याप्त है देव की माता ने कहा भगवान मेरी एक इच्छा है क्या बोले मैं आपको दूध पिलाना चाहती बोले पिलाओ माताजी ने कहा ऐसे चतुर्भुज रूप को दूध नहीं पिलाया जाएगा पहले दूध पीने लायक बनिए जैसे बच्चे दूध पीने वाले होते वैसे बनिए चतुरु को कौन दूध पिलावे मैया की बात सुनकर के ठाकुर जी पित्रो संपत् बहुबक प्राकृत शिशु अपने पिता माता पिता माता के देखते देखते भगवान छोटे से बालक बन गए नाल लटक रहा है नीलमणि श्याम सुंदर लाल लाल चरण कमल है मुट्ठी भरी हुई है भगवान हंस नहीं रहे हैं, खिलखिला नहीं रहे रो भी नहीं रहे खाली हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं क्यों कंस को खबर न पड़ जाए इतने सुकोमल श्री ठाकुर जी देव की माता इतनी व्याकुल हो गई कोमल लाल जी को देख के इतने कोमल बालक को कैसे उठा के दूध पिलाऊ ला कहीं मेरे हाथ के स्पर्श से बालक को पीड़ा ना हो जाए तो देव ने स्वयं टेढ़ी होकर अपने पयोधर को बाल कृष्ण प्रभु के मुखारविंद के मध्य स्थापित किया पर इतने सुकोमल है हमारे लाला के अपनी मैया के दक्षिण पयोधर के अग्रभाग के भार को भी सह नहीं कर सके ठाकुर जी पर ज्यादा वजन पड़ गया तो ठाकुर जी टेढ़े हो गए किसी पर ज्यादा वजन धर दो तो वो टेढ़ा हो जाएगा कि नहीं तो ये जन्म के समय टेढ़े हो गए आज तक टेढ़े बने हुए बोलो वृंदावन आ लाल की जय आपको विश्वास ना हो तो आ जाइए हमारे वृंदावन ठाकुर जी ऐसे हाथ भी ऐसे कमर भी ऐसे और चरण के ऊपर चरण त्रिभंग ललित ये टेढ़े हैं यही तो इनकी विशेषता है आ बड़ी मिठास है इस टेढ़ में हमारी मीरा जी जी से पूछो चित्त चढ़ी वह सावरी मूरती उर्च आन अड़ी आली मेरे नेना बाण परी आरती हो रही है जन्म की आरती है जय जय श्री भगवान की आज्ञा से वस्तुजी भगवान को लेकर चले हैं साक्षात शेष छाया करते हुए चल रहे हैं यमुना जी ने चरण पखाड़े हैं और गोकुल में जाकर लाल जी को विराजमान करके कन्या लेके आए हैं कन्या ने रोना आरंभ किया है कंस गिरते पड़ते आया है और कंस ने कन्या को उठाकर पटकना चाहा वो आकाश में चली गई अष्ट पूजा दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई अरे दुष्ट कंस तेरे मारने वाले ने ब्रिज में अवतार लिया। कंस ने वस्तु देव को कारागार से मुक्त कर दिया क्षमा प्रार्थना कर ली है और इधर ब्रिज में सबसे पहले सुनंदा जी को स्वप्न में बालकृष्ण का दर्शन हुआ है और सुनंदा जी ने सूतिका गार में प्रवेश करके लाल जी का मुखारविंद देखा है आनंद विघोर हो गई हैं, यशोदा जी को जगाया है और अटारी पे चढ़ के बेलन से कांसे की थारी बजा के पुत्र जन्म की मंगल ध्वनि की है सारे ब्रिज में बिजली के समान खबर फैल गई है अब तो महाराज बड़ा अद्भुत ब्रिज में वातावरण है नंदस्वाज उत्पन्न जाता लादो महामना आहूय विप्रा वेद गया स्नात सुचरल सुंदर नंदोत्सव आरंभ हुआ है ब्राह्मणों ने स्वस्तिवाचन किया है ओं मा द्यौ शांतिर सब् शाति पृथ्वी शांतिरा शातिरोधया शांति बानसपाता शांत विश्वे देवा शांत ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रेवा शांति सामा शांति सात सात के पहाड़ दान किए हैं नांदी मुख श्राद्ध किया है बीस लाख गायों का दान किया है नंदबाब बीस लाख गायों ऐसी वैसी गाय नहीं उनके खुर चांदी से मंडित थे उनके श्रृंग स्वर्ण मंडित थे और उनकी पूछ में हीरे जवाहरात लटकाए गए थे ऐसी सवत् बीस लाख गायों का दान किया है और बड़ी सुंदर शोभा हो रही है गोपिया सुंदर श्रृंगार करके आ रही हैं, है बाल सुंदर श्रृंगार करके आ रहे हैं बालकृष्ण का दर्शन करके न्यौछावर देती है और महाराज उच्च स्वर से गान करती है बधाई गा ब्रज में है रै कहे दुनिया ही देने लगे बधाई सभी देने लगे दे बधाई ऐसो अद्भुत